आप ही मेरी एकमात्र गति है स्त्री कोई सौगंध थोड़ी खाता है परंतु देवांगना होकर के भी मैं शपथम करवाण विष्णु हम प्रमदाओं के पास में विश्वास दिलाने के लिए कोई दूसरा उपाय है नहीं अत प्रमदा जो गण है वे सौगंध के बल पर ही जीती हैं, हम सौगंध ही दिलवा सकती हैं और सौगंध भी खाकर के विष्णु की सौगंध खाकर के, के चाहे आप मुझे पीटो मारो चाहे हृदय से लगा करके रखो आप ही मेरी एकमात्र गति हैं और कोई गति नहीं है मैंने जो कुछ भी कहा झूठ नहीं बोलूंगी मैं बिल्कुल सत्य कह रहा कह रही हूं कि तुम्हारी प्रीति श्याम सुंदर के साथ में बहुत गलत हुई है तुम उनके साथ में प्रीति करना छोड़ दो वो बिल्कुल प्रीति करने लायक है ही नहीं उनको प्रीति करना नहीं आता उनमें गुण बहुत हैं आंतु प्रीति करने लायक भी सुंदर है परम विद्वान हैं बलवान हैं सब कुछ मानने के लिए ऐश्वर्यमान हैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूं परंतु वे तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है उनसे प्रीति करना छोड़ दो और किशोरी जो व्याकुल हो रही है बोले अरे कै क्या कह रही है ऐसे मत कह ऐसे मत कहे किशोरी सुन नहीं सकती हैं, परंतु तो उस सखी का आकर्षण ऐसा है श्यामा सखी का कि उसके साथ में वार्तालाप भी कर रही हैं। तदा उस समय विश्वानंद विश्वानंद ने बोलना प्रारंभ किया श्री विश्वानंद ने कहना प्रारंभ किया आकरणताम विविध श्याम एह चेत दधासी उस श्री की बात को इन्होंने आकरण उनको सुनाती हुई श्री कृष्ण को सुनाती हुई ये कह रही हैं विविध श्याम एह चेत दधासी बोले अरे सखी यदि तू जिज्ञासा धारण करती है कि ऐसा क्यों हुआ तो मैं तुझसे कह रही हूं प्रेमे देवम इदमेव नचेद चेदमेबं यो वेद वेद विदा बप नैव वेद वाह अरी सखे प्रेम का स्वभाव ही कुछ ऐसा है प्रेम का स्वरूप ही ऐसा है कि प्रेम इत एव कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रेम इतना ही है इदम एव इत माने प्रेम की मात्रा मेजरमेंट कोई नहीं कर सकता है क्वांटिटी कितनी है प्रेम की इसको कोई नहीं बता सकता है क्वांटिटी नहीं बता सकता है तो प्रेम एव प्रेम इतना ही होता है ऐसा कोई नहीं कह सकता है इदम मेवो, उसके स्वरूप का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता है कि प्रेम का यही स्वरूप है ऐसा भी उसकी आकृति प्रकृति का भी पूरी तरह से वर्णन कर सकना समर्थ नहीं है और एतत एवो वह इसी रूप में प्रकट हो रहा है उसका जो उपाधि है उसका भी कोई वर्णन नहीं कर सकता है प्रेम की उपाधि का वर्णन नहीं किया जा सकता प्रेम की आकृति प्रकृति या उपादान कारण का कारण का वर्णन नहीं किया जा सकता प्रेम का माने उसकी मात्रा उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता प्रेम कितना है किससे बना हुआ है और उसको किस रूप में वो बाहर दिख रहा है ये तीनों वस्तुओं का वर्णन नहीं किया, किया जा सकता है जो किसी वस्तु को जानने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है पहली आवश्यकता होती है किससे बना हुआ है कोई गहना है सोने से बना हुआ है तो स्वर्ण है फिर इसका आकार बोल का आकार है कड़े का आकार है तो उसका जो आकार है वो आकार समझना चाहिए और उसकी फिर यह कितने वजन का है ये पता लग जाएगा तो किसी वस्तु के उपादान कारण उसकी उपाधि और उसकी सीमा इन तीनों का उपाधि और सीमा इनके द्वारा वस्तु जो है उनके असमवाई कारण उनका पता लगाना और समवाय कारण के रूप में किसी वस्तु के जो उपादान है उस उपादान का पता लगाना तो किसी वस्तु के संवाई कारण असंवाई कारण और उसके आकार इनका पता लगाना यह प्रेम के विषय में संभव नहीं है परंतु तो यो वेद यदि कोई ये कहता है कि अजय मैं प्रेम के तत्व में प्रेम के बारे में जानता हूं वेदेद असू अपे नैव वेदो मैं तो ये कहूंगा कि वो भले वेद को जानने वाला होगा परंतु वह वेद प्रेम को नहीं जानता है कोई व्यक्ति भले वेद को जानने वाला हो परंतु वह प्रेम के तत्व को नहीं जानता है जो ये कहता है कि प्रेम इसी वस्तु से बना हुआ है प्रेम का ये आकार है प्रेम इस उपाधि के रूप में ही प्रकट हो रहा है प्रेम का उपादान कारण ये है उसका संभा असंभा कारण ये है जैसे कपड़ा बना हुआ किसका है बोले सूत का सूत को कहेंगे हम उपादान कारण कपड़ा नीले रंग का है पीले रंग का है लाल रंग का है बोले लाल, लाल रंग हो गया उसका कारण और उसका आकार उसकी कितनी सीमा है ये हो गया उसका असंभा कारण तो सीमा और रंग ये उसके असमवाई कारण हो जाएंगे समवाही कारण के रूप में जिस वस्तु से बना है वो रॉ मटेरियल तो प्रेम का रॉ मटेरियल क्या है प्रेम की क्वालिटीज क्या हैं और प्रेम की लिमिटेशंस क्या हैं इन तीनों को बताना ये किसी के बस की बात नहीं है और जो ये कहता है कि मैं प्रेम के तत्व को जानता हूँ वो वास्तव में कहीं गलती कर रहा है वो भले कितना भी विद्वान हो तो वो प्रेम के बारे में दूर नहीं जानता यो सखेद नम तक एक बात और प्रेम के विषय में अब देखिए प्रेम का रहस्य बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ये कोशिश करे कि भाई प्रेम की एक परिभाषा बना दूं मैं प्रेम को इस तरह से मैं समझा दूंगा वाबी भी वो भी वेदना है ये वेदन वेद शब्द के दो अर्थ हुए वेद माने बताना और वेद माने पीड़ा प्रदान करना तो यो वेदे बेब जो जानने वाले को प्रेम के तत्व को बताना चाहता है उसका बताना नहीं है वह मानो वेदना प्रदान करना ही है ये वेद वेदना वेदना ही है वेदना माने बताना वह वेदना ही होकर के विराजमान है यो जो प्रेम के विषय में व्याख्या करने का प्रयत्न करता है कि मैं इसकी प्रेम के तत्व की व्याख्या कर दूंगा वह वास्तव में वेदना ही प्रदान कर रहा है यो वेदना तल वेद नहीं बो क्योंकि जो समझने का प्रयत्न करना बुद्धि के द्वारा प्रेम को समझने का प्रयत्न करना वह भी वेदना ही होगा वह भी कष्ट ही पीड़ा ही होगी क्योंकि प्रेम स्वतः स्फूर्त है वह किसी दूसरी वस्तु के द्वारा स्फूर्त नहीं है जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशमान है अब यदि आंख है वस्तु है दर्पण है तो सूर्य का रिफ्लेक्शन हो जाएगा नहीं है तो कोई थोड़ी सूर्य चप, चमकना बंद कर देगा सूर्य कोई देखने वाला है तब भी है सूर्य नहीं है तब भी है इसलिए तत्व किसको कहेंगे वो उसको कहते हैं जो ज्ञाता ज्ञान इस से परे जो पदार्थ है उसका नाम है तत्व ज्ञाता गे ज्ञान ये पदार्थ को प्रस्तुत करने में कहीं हेतु होकर के विराजमान परंतु तो पदार्थ केवल इन इनके कारण ही प्रकट नहीं है ये नहीं भी हो तब भी जो वस्तु प्रकट होती रहे ज्ञाता है तब भी सूर्य चमकेगा पदार्थ कोई भी वस्तु है वो है तो वस्तु नहीं हो तब भी क्या सूर्य चलना चमकना बंद कर देगा अजय इसमें कोई वस्तु सामने देखानी नहीं है तो चलो लाइट ऑफ कर दो स्विच ऑफ कर दो ऐसा थोड़ी होगा सूर्य का तो ज्ञाता ज्ञान किसी में ज्ञान है पंत कोई व्यक्ति सो रहा है गहरी नींद में तो यह थोड़ी है दिन में बारह पर कोई सो रहा है तो यह थोड़ी है सूर्य कोई देखने वाला तो है नहीं सोने सो, वो तो सो रहा है अब मैं चमकना बंद कर दूं सूर्य बंद नहीं होगा तो ज्ञाता गे ज्ञान इनसे निरपेक्ष होकर के जो वस्तु विराजमान हो उसका नाम है तत्व बदंत तत्व तत्व यद ज्ञान वो जो तत्व है तत्व उसको कहेंगे जो के अद्वै ज्ञान तत्व होकर के विराजमान हो अर्थात ज्ञाता के ज्ञान इस त्रिपुटी से परे होकर के जो विराजमान हो उसका नाम तत्व होगा तो प्रेम एक ऐसा स्वयं प्रकाश तत्व है जो स्वयं ही प्रकाशित होगा उसके लिए वह चिन्ह में आनंद रूप होकर के विराजमान है तो यो वेदना तथल खल वेद नहीं बो प्रेम को मैं ऐसे जान लूंगा यह बात भी केवल वेदना ही है यो बेदे बेदनम तद जो जिज्ञास को बताना चाहे वह भी वेदना है और जो ये समझता है कि मैं अपनी बुद्धि से उस प्रेम को समझ लूंगा वो भी वेदना को ही प्राप्त कर रहा है वह भी कष्ट को ही प्राप्त करते हुए विराजमान है क्यों प्रेम स्वयं प्रकाश होकर के विराजमान है और जो स्वयं प्रकाश वस्तु है वह कहीं ज्ञाता ज्ञान त्रिपुटी की सापेक्षता नहीं रखती है कोप परेव सखी, प्रेम आह कोई अद्भुत वस्तु होकर के विराजमान जिसका वाणी के द्वारा कहीं अता पता तो बताया जा सकता है परंतु संपूर्ण उसकी परिभाषा देना यह प्रेम की संभव नहीं है व्याप्ति असंभव इन तीनों दोषों से रहित होकर के प्रेम के असाधारण धर्म को बता देना यह संभव कभी भी नहीं होगा प्रेम के वास्तु के यहां पर प्रेम नहीं है यहां पर प्रेम है यह असंभव है इस तरह से असाधारण धर्म को बता देना परिभाषा की परिभाषा क्या है किसी वस्तु के असाधारण धर्म को बताना यह डेफिनेशन की डेफिनेशन है और असाधारणता किससे प्रकट होगी असाधारण के जो कहीं भी अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव इन तीन दोषों से जो रहित हो फिर स्वरूप का वर्णन कर दिया जाए उसका नाम परिभाषा तो प्रेम जो है वो एक ऐसी वस्तु है जिसकी परिभाषा दे सकना संभव नहीं है कि कहां पर अतिव्याप्ति हो जाएगी कहां अव्याप्ति है कहां असंभव है कोई मनुष्य की परिभाषा करे कि दो आंख वाला मनुष्य होता है ये कोई परिभाषा थोड़ी हुई अतिव्याप्ति है दो आंख वाले तो बहुत सी है गाय के भी दो आंख होती है मनुष्य की परिभाषा नहीं होगी गाय किसको को कहते बोल दो आग वाली गाय होती है कोई परिभाषा थोड़ी है अब बोले जिसका अस्तित्व हो वो गाय है अभी कोई परिभाषा थोड़ी होगी अस्तित्व तो बहुत सी चीजों का है परंतु वो परिभाषा थोड़ी होगी तो अतिव्याप्ति अब व्याप्ति असंभव कोई ये कहे आठ पैर वाली गाय होती है असंभव ये कभी होगा ही नहीं तो परभाषाओं से कहेंगे ऐसा असाधारण धर्म जो कि अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव इन तीनों से मुक्त होकर के विराजमान हो इस तरह से प्रेम की कोई डेफिनेशन दे, दे सकना या संभव नहीं है प्रेमा कोपर एव विवेचने प्रेम एक ऐसी पदार्थ है जो कि विवेचन से परे होकर के विराजमान जो अनुभव दम्य होकर के विराजमान है अंतरदा त्यलम असू अविवेचने भी परंतु प्रेम का विवेचन भी करना पड़ता है क्या समस्या आ गई है तो प्रेम का विवेचन भी तो? नहीं किया जा सकता परंतु तो प्रेम का विवेचन किए बिना रहा नहीं जा सकता है प्रेमी का एक स्वभाव है कि वह प्रेम का विवेचन प्रेम का अनुभव किए बिना रह नहीं सकता और उसका पूरी तरह से अनुभव किया नहीं जा सकता है ये अद्भुत होकर के अचिंत होकर के विराजमान अर्थात प्रेम को हृदय के द्वारा ही जाना जा सकता है उसको वाणी के द्वारा प्रस्तुत कर सकना यह संभव नहीं है प्रेम अचिंत्य है अचिंत्य शब्द के अनेक अर्थ हैं परंतु उनमें तीन अर्थ प्रधान हैं। अचिंत का एक अर्थ है कि तर्क से अगोचर उसका नाम अचिंत तो तर्क से अगोचर होने का तात्पर्य है कि घबरा करके तर्क नहीं चल रहा है तो घबरा करके अचिंत करके छोड़ दो तो यह तो व्यवस्था हुई यह कोई हुआ अजी साहब हम वहां पर नहीं जा सकते हैं तो छोड़ दो तो छोड़ दिया तो ये तो असमर्थता हुई ये अचिंत की परिभाषा नहीं हुई अचिंत का स्वरूप नहीं हुआ अचिंत का दूसरा अर्थ होता है विरुद्ध धर्माश्रय दो विरोधी वस्तुएं जिसमें हो उसका नाम अचिंत परंतु तो विरोध को देख करके घबरा करके पीछा छोड़ाने के लिए अजी छोड़ो यह भी दिख रहा है यह भी दिख रहा है क्या है कुछ भी छोड़ो तो अचिंत कह करके छोड़ना यह भी व्यवस्था हो गई यह भी अचिंत का मुख्य अर्थ नहीं हुआ अचिंत का मुख्य अर्थ होगा कहां जहां अचिंत भेदाभेद कहते हैं वहां अचिंत का मुख्य अर्थ होगा हो कि शास्त्र एक यही अचिंत का तात्पर्य कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा किसी वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते हैं हमारे पास में जो साधन उपलब्ध हैं उन उपलब्ध साधनों से किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं परंतु हमने नहीं देखा तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वस्तु नहीं है वस्तु तो है परंतु उसको अब देखा जाएगा किससे बोले शास्त्र के द्वारा देखा जाए तो अचिंत्य का मुख्य अर्थ होता है शास्त्रिक वेद्यता अचिंत्य का गौण अर्थ है तर्क अतीत अचिंत्य का गौण अर्थ है विरुद्ध धर्माश्रयता परंतु अचिंत का मुख्य अर्थ है शास्त्रिक वैद्यता तो उस प्रेम को यदि जाना जा सकता है तो शास्त्र में जो स्वरूप वर्णन किया गया है उसके द्वारा ही उस प्रेम को जाना जा सकता है प्रेम का वाणी के द्वारा वर्णन करने में क्योंकि वो मनवाणी से अपूर्व होकर के कोई वस्तु जैसे ब्रह्म मनवाणी से अपूर्व होकर के विराजमान मनवाणी नहीं हो सकती तो ब्रह्म कोई जीरो थोड़ी हो जाएगा ब्रह्म का कोई निषेध थोड़ी हो जाएगा ब्रह्म तो है कोई अद्भुत वस्तु है हमने कभी देखी नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वस्तु नहीं है वस्तु तो कहीं ना कहीं विद्यमान है ऐसे ही प्रेम का जो स्वरूप है वो तो कहीं कहीं विद्यमान है उसका कुछ कुछ वह के के द्वारा उस प्रेम स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है तो को परेव अंतर अब यदि उस प्रेम को परिभाषा में सीमित करने का प्रयत्न किया जाएगा तो वो अंतर्धान होते हुए चला जाएगा परंतु तो अविवेचने भी ऐसा भी नहीं है कि उसका विवेचन नहीं किया जाएगा विवेचन भी करना चाहिए शास्त्र को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए इसीलिए शास्त्र कहते हैं सिद्धांत बोलिया मुन नकोर आलस सिद्धांत कहे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस सिद्धांत सुनने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए वक्ता को भी सिद्धांत सुनाने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए कोई ये कहे अजी साहब ऊपर से निकल जाता है कोई समझता तो है नहीं इसकी कहुमत सुबात नहीं हमारे दादाजी कहे थे भाई बेटा कोई सुने या नहीं सुने जो सिद्धांत है उसको तुम कह दो सौ आदमी बैठे हैं तो दो आदमी तो समझने वाले होंगे कोई तो समझेगा इसे कह दो उसे परंतु तो इस प्रकार से कहो कि कहीं वो कम्युनिकेट हो जाए वो कहीं दूसरे तक पहुंचे परंतु तो दूसरे व्यक्ति को भी श्रोता को भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि उसको वह समझने का प्रयत्न करे एकदम ठूठ बन करके बैठ जाए जड़ बन करके बैठ जाए ये उसके लिए भी उचित नहीं है तो यहाँ पर श्री किशोर जी बड़ी सुंदर एक ये कहीं शिक्षा की एक बात कह रही हैं, शिक्षा शास्त्र की बात अध्ययन की एक बात कह रही हैं कि अंतरहाती अलम असौ अविवेचन यदि उसका विवेचन किया ही नहीं जाएगा तो वो वो सारा जो ज्ञान है शास्त्रों में लिखा हुआ है वो तो केवल लाइब्रेरी की शोभा बन जाएगा फिर तो वो कभी प्रयोग में तो कभी आएगा ही नहीं इसलिए उसका विवेचन भी कहीं ना कहीं होना ही चाहिए और किसी न किसी तरह से उसका विवेचन करना चाहिए जिससे जिज्ञासा भी उत्पन्न हो तो अरे मैं तेरे सामने उस प्रेम तत्व का विवेचन करने के लिए तैयार हूं श्री किशोरी जी ने एक भूमिका बनाई ये तीन जो श्लोक पिछले दिए उन तीन श्लोकों में ये कहा कि प्रेम की परिभाषा नहीं दी जा सकती प्रेम का कितना आकार है यह नहीं बताया जा सकता प्रेम किससे बना है उसका उपादान कारण नहीं बताया जा सकता उसका असमवाही कारण मान उसके जो गुण हैं उनको भी नहीं बताया जा सकता न प्रेम के गुण बताए जा सकते न उसका रॉ मेटेरियल बताया जा सकता न उसकी लिमिटेशंस इनको बताया जा सकता है प्रेम एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसका विवेचन करने के लिए ये कोई ये कहे कि मैं प्रेम को जानता हूं वो नहीं जानता है कुछ नहीं जानता है धूल नहीं जानता है वो दम्भ कर रहा है कि मैं प्रेम की विवेचन कर सकता हूं वो दम्भ ही करेगा प्रेम विवेचन से पर है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है जैसे तत्व सर्वदा सर्वदा ज्ञाता ज्ञान इस त्रुप्टी से परे विद्यमान पदार्थ होता है इसी प्रकार प्रेम वह पदार्थ है जो ज्ञाता और ज्ञान इन तीनों से परे होकर के विराजमान इनकी सापेक्षता नहीं रखता है कि ज्ञाता है तो प्रेम प्रकट होगा ऐसा नहीं है प्रेम तो अपने आप प्रकट हो रहा है प्रेमया जो जो धाम है उसमें प्रियालाल तो निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं अब हमारे पास में आंखें नहीं हैं, तो हम नहीं देख रहे हैं वृंदावन में तो वो लीला नृत्य हो रही है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ पर रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है तो स्वयं प्रकाश जो प्रेम है वह तो विराजमान है हमको नहीं दिख रहा है यह कहने का तात्पर्य अब इसलिए प्रेम का विवेचन भी करना चाहिए इतना स्पष्ट हो गया इतना स्पष्ट हो गया ना अब आगे चलते हैं किशोर जी कह रही हैं कि द्वाभ्याम यदा रहित मेव मन स्वभाव सिंहासनो परिवराजितग शुद्धम तेष्ट तई प्रिय सुखे सत तत्खम सच्च स्वभाव मधुरूढ़ मवे क्षेत्र यदा विरहित वो प्रेम विवेचन और अविवेचन दोनों से ही परे होकर के विराजमान आपके सुंदर घाटी है विवेचन किया नहीं जा सकता है और विवेचन किए बिना रहा भी नहीं जा सकता है दोनों ही स्थिति है तो द्वाभ्या परे इतना होते हुए भी विवेचकता और अविवेचकता इन दोनों से परे होकर मन स्वभाव से हासिलों परी उस प्रेम को फिर पहचाना कैसे जाएगा बोले प्रेम को पहचाना जाएगा केवल मन के द्वारा स्वयं प्रकाश होने के कारण मन को यदि प्रेम के तत्व के साथ में लगा दिया जाए तो वो प्रेम मन में जब प्रकाशित होगा आएगा तो उसका अनुभव किया जाएगा कहने का मतलब ये है कि हम अनुभव प्रेम का कैसे करेंगे श्री प्रिया लाल की लीला तो हो रही है देखिये रस सिद्धांत की एक पद्धति यहां पर निरूपण कर रहे हैं थोड़ी गंभीर बात है परंतु रस सिद्धांत की एक पद्धति निरूपण कर रहे हैं कि श्री प्रियालाल का प्रेम तो बिहार को तो बृंदावन में नित्य हो रहा है हो रहा है ना यहां पर तो आ, नित्य लीला विराजमान है ही श्री प्रियालाल तो यहां पर क्रीड़ा करते हुए विराजमान अब यदि श्री किशोरी किशोरीजी कृपा करें तो किशोरी किशोरीजी के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम किशोरी किशोरीजी में तो है समुद्र और उनकी कृपा से श्रीमत गुरुदेव के माध्यम से वही प्रेम दीक्षा के पासे दीक्षा की विधि से एक अंश एक बूंद कहीं हमारे हृदय में दीक्षा के द्वारा आ गया इतना स्पष्ट अब जब दीक्षा के रूप में वो प्रेम का बीज हमारे हृदय में आ गया अब यदि श्री कोई संत कृष्ण कथा का गायन करें तो उस कथा को श्रवण करके प्रिया लाल उनकी शोभा का दर्शन करके उनकी लीला का श्रवण करके वाणी साहित्य के द्वारा श्रीमद् भागवत इत्यादि के द्वारा वही जो सोता हुआ जो प्रेम है वही जग जाएगा और जग करके हमको अनुभव में आ जाएगा तो जो प्रेम वृंदावन में सना हो रहा था उस प्रेम की एक बुद्ध उसका बीज श्री गुरुदेव की कृपा से पहले हमारे हृदय में आया परंतु बीज मिट्टी में दबा हुआ था जब कृष्ण कथा श्रवण हुई तो कृष्ण कथा श्रवण करने पर वही बीज अंकुरित होकर के प्रेम के आस्वाद रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा यह हुई प्रक्रिया तो यहाँ पर इसी प्रक्रिया का निरूपण कर रहे हैं कि द्वाभ्यादा रहित में मन स्वभाव से हासनों परी वो प्रेम दोनों से रहित है और वह मन के स्वाभाविक रूपी सिंहासन के स्वभाव रूपी सिंहासन में वह प्रेम विराजमान हुआ कैसा मन राग शुद्धम रागी माने अनुराग युक्त जो सिंहासन है उस अनुराग रूपी सिंहासन के ऊपर वह प्रेम विराजमान हुआ उसको मैंने दूसरे रूपक से कहा कि बीज जो है वो मिट्टी में आया और मिट्टी में आकर के वहां से अंकुरित हुआ यहां पर इसी बात को दूसरी तरह से कह रहे हैं कि मन एक सिंहासन है उसके ऊपर वो जो श्री किशोर जी की कृपा के द्वारा आने वाला प्रेम था वह प्रेम कहीं मन के ऊपर आकर के राज सिंह के ऊपर राजा बनकर के वह कृपा विराजमान हुई वह प्रेम विराजमान हुआ प्रेम का अंश विराजमान हुआ और प्रेम का अंश विराजमान होकर के वही अपने प्रभाव को जब दिखाएगा तो प्रेम का आस्वादन प्राप्त हो जाएगा तो मन के द्वारा उसका आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है मनरूपी उपाधि नहीं है तो प्रेम का प्रकाशन नहीं होगा जैसे उपाधि के द्वारा ही वस्तु अर्थक क्रिया कारक होती है इसी प्रकार मन के द्वारा ही विशुद्ध सत्वात्मक प्रेम अनुभवगम्य होता है अग्नि तो सब में है इस कागज में भी अग्नि है महाभूत का बना हुआ है कोई भी वस्तु परंतु तो अग्नि होने पर भी इस कागज से पाक नहीं किया जा सकता रसोई नहीं की जा सकती है माचिस की जो तीली है उसमें अग्नि है परंतु तो जब तक घिसी नहीं जाएगी उसमें ज्वाला प्रकट नहीं होगी प्रकट अग्नि ही कार्य करेगी जो अप्रकट अग्नि है वो कार्य नहीं करेगी इसी प्रकार जो प्रेम है वो यदि हृदय में सोया हुआ है तो वह अनुभव गम्य नहीं होगा जब वह जागृत होगा तब तो वह अनुभव गम्य होगा यह किशोरी जो श्री श्याम के सामने कह रही हैं कि वो प्रेम दिव्य वस्तु है वो हृदय में सो रहा था और वह तत्चे प्रिय सुखे सतय सुखम स वो जब प्रकट होता है तब सुखे, उस प्रेम का स्वरूप कैसे सामने प्रकट होगा प्रेम का स्वरूप प्रकट स्वरूप है प्रकट अग्नि का स्वरूप क्या है प्रेम रूपी अग्नि के प्रकट स्वरूप स्वरूप का स्वरुप क्या होगा बोले जहां प्यारे के सुख में सुख की प्राप्ति हो उसका नाम है प्रेम अब ये प्रेम की परिभाषा दीदी प्रेम किसको कहते हैं बोले प्यारे के सुख को सुख मानना एक शब्द में उसको हम कहेंगे तत्सुखी भाव इसका नाम ही है प्रेम जब निज भाव है उसका नाम है काम और तुखी भाव है उसका नाम है प्रेम प्यारे के सुख को सुख मानना ये यदि भाव है तो इसका नाम है प्रेम तो प्यारे के सुख में जो सुख की प्राप्ति होती है तच स्वभाव मधुरूढ़ मवे वो स्वभाव बन जाए प्यारे के सुख को ही सुख जहां मान लिया जाए वह स्वभाव ही बन जाए उसको ही स्वभाव मधुरम अवेक्षेम उसको ही प्रेम समझना चाहिए यह प्रेम की परिभाषा होगी तो इतने पूरे विवेचन का निष्कर्ष यह हुआ कि प्रेम भगवत कृपा के द्वारा प्रेम का बीज हमारे हृदय में गुरुदेव के माध्यम से प्राप्त होगा और प्राप्त होने पर वह प्रकट होगा इस रूप में कि प्यारे के सुख को सुख माना जाए इसका नाम है प्रेम ये प्रेम की परिभाषा दी पहले कह आए थे प्रेम की पूरी पूरी परिभाषा तो नहीं दी जा सकती है परंतु तो एक अतापताज एक जेस्चर मिलता जुलता प्रेम की एक परिभाषा दे दी कि जहां पर प्रिय सुखे सत्य य सुखम सियात तच्च स्वभाव मधुरूलम प्यारे के सुख में सुख मानना यह स्वाभाविक रूप से जहां हो उसका नाम प्रेम है बहुत सुंदर परिभाषा हो गई है प्रेम की परिभाषा प्यारे के सुख में सुख मानने का स्वभाव इसका नाम प्रेम है निष्कर्ष की बात हुई प्यारे के दोबारा सुनने प्यारे के सुख में सुख मानने का स्वभाव उसका नाम ही प्रेम अब ये प्रेम सर्वत्र किशोरी किशोर वर्णन करेंगे बोले श्री श्याम सुंदर यद्यपि मेरा त्याग करके दूसरी नुकुंजेश्वरी की कुंज में चले गए परंतु वे हृदय से मुझे ही सुख देना चाहते थे और जैसे ही उस नुकुंजेश्वरी से उनको फुर्सत मिली तुरंत दौड़ करके मुझे सुख देने के लिए वे आगे श्याम सुंदर कामी होते तो अपने मिलन के चिन्हों को मिटा करके, दूसरे कपड़े पहन करके दूसरा वेश धारण करके नए हो करके फिर मेरे सामने उपस्थित होते परंतु तो श्याम सुंदर कामी नहीं है श्याम सुंदर यो ही लटपटी पाग मरगजी माला बिगड़े हुए के उपर, कजल के ऊपर चिन्ह धारण करके कपोल के उपर, के के के के ऊपर ऊपर पीक चिन्ह चिन्ह धारण करके मस्तक चरण तक यू की त्यों मेरे पास में आ जाते हैं इसका मतलब है कि मुझे सुख देने के लिए उनको इतना भी होश नहीं महाशय जी को कि वे अपना श्रृंगार तो बदल लेते यो की चले आते हैं कितनी मेरे मुझे सुख देने की उनकी प्रीति है श्याम सुंदर प्रेमी हैं, श्याम सुंदर कहीं कामी नहीं है त्याग करके गए उसमें मेरे सुख में ही उनका सुख था अर्थात कहीं सखीगण मुझे दोष न दें, इसलिए सारे दोष को अपने ऊपर लेने के लिए वे रास में मेरा त्याग करके चले गए तो मेरी महिमा को स्थापित करना सब के बीच में यही उनका लक्ष्य था ये श्री किशोरी जो आगे प्रस्तुत करना चाहेंगे उसकी उसकी भूमिका है जो जो प्लेटफार्म बना फाउंडेशन बनी वो फाउंडेशन तो ये है और उसके आगे फिर उस सिद्धांत को उस महल को पूरा खड़ा करेंगे अब आगे कह रहे हैं लोकद्वया स्वजनत परतस्वो वाह प्राण सुमेर समाय यद्यू क्लेशा बोले जहां प्यारे को सुख देने की भावना माने ये प्रेम विराजमान है वहां पर इनकी बाधा देने में कितने भी कष्ट आ जाए तब भी प्रेमी कभी भी घबराता नहीं है तो क्लेशों को देख करके वो घबराता नहीं है भागता नहीं ये प्रेमी का स्वभाव है कि लोकद्वयात उस प्रेमी से यदि कोई ये कहे कि अरे संसार में सब तेरा विरोध करेंगे तब भी बोले विरोध करें कोई मारे पीटे जो कुछ भी करे सब तैयार है परंतु तो तो वह अपने प्रिय को नहीं छोड़ सकता है प्रेमी जो है वो अपने प्रिय को नहीं छोड़ सकता है तो लोकद्वयात इस श्लोक को भी नहीं छोड़ेगा फिर कोई ये समझाए बोले श्लोक की बात जाने दो अरे तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा पर पुरुष गमन करने पर स्त्री गमन करने पर तुझे नरक मिलेगा तब भी हम गोपिकागण न स्वर्ग की चिंता करती है नरक की चिंता हम प्यारे से ही प्रीति करती हुई विराजमान होंगी न पात्र की चिंता है न पाप का भय है स्वर्ग नरक की आस न नास रस रसिक बिहारिन दास जो श्री प्रियालाल में दासी होकर के विराजमान न उनको स्वर्ग की आशा है न नरक का भय है वही कह रही है के के एक प्रेमी प्यारे को सुख देने की इस भावना में लोकद्वया न तो इस लोक की चिंता करता है न लोक की चिंता करता है लोकद्वया फिर स्वजनत पर्वत मेरे अपने परिजन क्या कहेंगे माता पिता सब परिजन समझाते हैं परंतु फिर भी हम परवाह नहीं करती हैं स्वजन की भी परवाह नहीं करती हैं और परत मैंने कोई शत्रु भी बताए तो शत्रु की भी चिंता नहीं करती है न स्वजन से डर है न परिजन से डर है स्वतो वाह और तो और क्या हमको अपने दे इत्यादि से भी भय नहीं है कि हमको कष्ट होगा प्यारे से मिलने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है हमको परंतु अपने कष्ट की भी चिंता नहीं है कुल रमणियों के लिए ग्रह में स्थित होकर के स्वधर्म का पालन करना या उनका सहज स्वभाव होता है परंतु यहां उल्टी बात हो रही है कि जो सहज सुखकर स्थिति है वो तो लगती है दुख कर कुल रमणी के लिए घर में रहना ग्रहणी के लिए घर में रहना यह सुकर स्थिति है परंतु घर में रहना तो उनको काटता है और वन निवास करना यह परम परम दुख कर स्थिति है परंतु उस दुख को बेसुख समझते है उल्टी बात होती है वन निवास ग्रहणियों के लिए दुखकर है ग्रहण निवास परम सुखकर है परंतु यहां उल्टी बात हो रही है वन में निवास करना वह तो हमको परम सुखकर हो जाता है और घर में निवास करना वह दुखकर हो जाता है तो कह रहे हैं कि न तो दो स्वर्ग का और नरक का भय न स्वजन का भय न शत्रु का भय न स्वतः माने अपने देहादि के सुख की इच्छाओं का भय है इच्छाओं की का लोभ है प्राणप्रियापि सुमेर समा यदि और यदि प्राणप्रिय जो मन के सुख हैं उनका भी त्याग करके यदि सुमेर समा मुझे प्राणप्रिय वस्तु सुमेर के समान भी यदि प्राप्त हो तब भी उनको प्राप्त करके हमको सुख की प्राप्ति नहीं होती महा महासुख प्राप्त होने पर भी घर में दुख की प्राप्ति होती है बन में जाकर के सुख की प्राप्ति होती है सहसा विजित्यो अनंत क्लेश हैं परंतु प्रेम वो वस्तु है जो के अत्यंत बलवान होकर के सबको जीत करके प्रेम तान हरिवान एवं पुष्टि प्रेम उन सारे क्लेशों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है एक उपमा दे रहे हैं जैसे कि हरि इभांत इव हरि माने एक शेर हाथियों को मार करके उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए उनके रक्त को पान करते हुए उनसे पुष्ट होते हुए जैसे एक शेर वह पशुओं का राजा कहलाता है इसी प्रकार वो प्रेम सारे क्लेश रूपी हाथियों को मार करके प्रेम रूपी सिंह वह और भी ज्यादा बन का राज होकर के विराजमान होता है वह हृदय का राजा होकर के विराजमान होता है प्रेम हो गया एक अपूर्व शेर और क्लेश हो गए हाथी जैसे हाथियों को मार करके सिंह राजा बन जाता है इसी प्रकार स्वर्ग का लोभ नरक का भय गुर की तर्जना शत्रुओं के सपत्नी चंद्रावली प्रवृत्ति जो सपत्नी हैं, उनकी में वचन मन में सुख भोगने की इच्छा सुप्राप्त सुख इन सबों का त्याग इतनी सारी वस्तुएं क्लेश रूप में सामने उपस्थित हो रही हैं, परंतु तो हम सब लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके उस समय श्री श्यामचंद्र के पास में ही पधारती हैं क्यों बोले प्रेम है प्रेम किसका नाम तत्सुख सुखित्व भाव स्वाभाविक तत्सुख सुखित्व भाव के कारण हम प्यारे के पास में दौड़ी हुई चली जाती हैं तो प्रेम हरि इवान इव पुष्टि उन हाथियों को मार करके ही पुष्टि को प्राप्त करता है स्निग्धांग कांत अथ गर्भधरोप्य भी तो विश्रम भगवान स्वपथ किम गणित असौताम उस प्रेम की स्थिति कैसी है बोले विघ्न आते हैं तो आते रहे जैसे शेर सो रहा है तो मस्ती से शेर सोता रहेगा वो ये परवाह नहीं करता है कि अरे गीदड़ आ रहा है गीदड़ की जैसे वो परवाह नहीं करता है इसी प्रकार स्निग्धांग कांति अथ स्निग्ध अंग कांति वाला माने वो शेर वो चमकीले ले अंग कांति वाला वो शेर गर्भधारा अभिमानी वो शेर है अभित उसमें भय नहीं है विश्रम्भवान उसको अपने आप पर ही पूरा भरोसा है। स्वपति किम, वो हैदयी माद में आनंद पूर्वक सोता रहता है तांग पसार करके उसे परवाह नहीं कि विघ्न आ जाएंगे किम गणेश असौताम वो उन गीदरों को कभी उनकी चिंता में वो अपनी नींद में खलल डालता है कि अरे गीदड़ आ जाएंगे तो क्या होगा वो जैसे शेर को परवाह नहीं होती ऐसे ही वो प्रेम भी स्वाभाविक रूप में जो विराजमान है प्रेम प्यारे को सुख देने की इच्छा रूप जो प्रेम है वह आनंद पूर्वक शयन करता रहता है और वह विघ्नों की परवाह नहीं करता जैसे कि एक शेर कुत्तों की परवाह नहीं करता हाथी निकलता शेर निकल रहा है पीछे गीदड़ भोंक रहे हैं तो भोंकने को तो वो उनकी परवाह नहीं करता है कंठी रव सुन भवन क्या सुंदर बात कंठी रव मानी शेर जैसे शुन इवाब भवन कुत्तों को जैसे उनकी अवहेलना करते हुए एक शेर जैसे विराजमान हो इसी प्रकार सराग तेसवे व राजत तमाम वह इन बाधाओं के बीच में और भी ज्यादा शेर की जैसे पराक्रम प्रकट होता है इस प्रकार ही उस प्रेम का पराक्रम भी बाधाओं के सामने और भी ज्यादा प्रकट होता है एक सामान्य नियम है कि विलेन के द्वारा नायक की महिमा बढ़ती है सामान्य नियम है विलन नहीं हो तो नायक की नहीं बढ़ेगी इसी प्रकार बाधाएं नहीं हो तो प्रेम की नहीं बढ़ेगी तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि बाधा यदि है, तो बाधाओं के होने पर भी वो प्रेम निरंतर निरंतर बढ़ता रहता है बाधाओं से वो घटता नहीं है प्रेम की परिभाषा श्री उज्जवल में दी उसी परिभाषा की यहां व्याख्या चल रही है प्रेम की परिभाषा है कि सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य पर ध्वंस कारण ये उज्जवल निर्मण की परिभाषा है और श्री विष्णुनाथ चक्रवर्ती जी उसी को आधार बना करके यहां पर व्याख्या कर रहे हैं उसका एक तटस्थ लक्षण वर्णन किया प्रेम किसको कहेंगे बोले जहां प्यारे के सुख को ही सुख माना जाए इसका नाम है प्रेम का तटस्थ लक्षण प्रेम का स्वरूप लक्षण क्या है बोले आह्लादिनी का सार अंश जो हृदय में विराजमान है उसका नाम है प्रेम आह्लाद का सार अंश प्रेम है यह उसकी स्वरुभ परिभाषा है और उसका तटस्थ परिभाषा है कि प्यारे के सुख में सुख मानना यह उसकी तटस्थ परिभाषा तो आज कंठी रमश्युन यवा विभवन जैसे एक शेर कुत्तों की परवाह न करते हुए सराग तेवे व राजती आनंद सहित उन कुत्तों के बीच में भी आनंद पूर्वक चलता रहता है उनकी परवाही नहीं करता है इसी प्रकार प्रेम विराजमान है एक दूसरा दृष्टांत दिया तमसीव दीपा जैसे कि अंधकार के बीच में दीपक सदा प्रकाशित रहता है इसी प्रकार प्रेम भी सर्वदा प्रकाशित रहता है लाल पट्टे तो नव नवम विषयम प्रकुरवन तो प्रेम की स्थिति यह हुई कि बाधाओं की दृष्टि से तो वह सबकी उपेक्षा करेगा परंतु तो अपने लक्ष्य की दृष्टि से वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं अपने लक्ष्य के प्रति उसकी जो आसक्ति है वो निरंतर निरंतर बढ़ जाएगी भक्ति के विषय में एकादश स्कंध में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि भक्ति कैसी है बोले जहां पर तुष्टि पुष्टि क्षुदपाय इनकी एक काल में प्राप्ति होती है भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्य चत्र के एक काला प्रपद्य मानस्य यथास्तु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोन घासम भक्ति मानी श्री कृष्ण में प्रेम परेशान हो माने कृष्ण के माधुर्य का अनुभव और विरक्ति माने संसार से वैराग्य तीनों भक्ति के साथ में एक साथ हो जाता है होगी किसके प्रति वो संसार से जैसे भोजन करने पर तुष्टि पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति वो होगी परंतु भोजन में और भक्ति में थोड़ा अंतर हुआ भोजन होने पर पेट जो जो भरता जाएगा तो खाद्य पदार्थ से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा परंत कृष्ण प्रेम की विशेषता यह है कि कृष्ण प्रेम जो जो बढ़ेगा क्यों तो, तो कृष्ण से कभी भी विराग उत्पन्न नहीं होगा संसार से विराग उत्पन्न होगा यह अंतर है दोनों में पेट भरा हो कोई कहे अजी एक लड्डू ओल लो तो कहीं खाया जाएगा बोले एक पूरी तो और खानी पड़ेगी खाया जाएगा क्या तो वहां पर खाद्य पदार्थ से भी कहीं विरक्ति हो जाती है उपयोगता ह्रास नियम के अंतर्गत जो खाद्य पदार्थ है उसके प्रति भी कहीं विरक्ति की प्राप्ति हो जाएगी परंतु भक्ति में जो विषय है श्री कृष्ण है उनसे कभी भी वैराग्य नहीं होगा विषयों से वैराग्य होगा संसार से वैराग्य होगा कृष्ण से कभी भी वैराग्य नहीं होगा तो उसी बात को आप संक, संकेतित कर रहे हैं कि शेर जैसे सो रहा है तो शेर भले सोता रहे वो शेर कुत्तों से न डरे गिदड़ों से न डरे परंतु बच्चे उनके प्रति जो प्रेम है उससे कभी व्यर्त नहीं होगा बच्चे के ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो वो तुरंत उठ जाएगा जग जाएगा इसी प्रकार लाम पट्टे तो नवनवम नवम विषय कुछ प्रेम वो वस्तु है देवांगना तू सुन अरे रथांगी सुन मैं तेरे सामने वर्णन कर रही हूँ किशोरी कह रही हैं कि पूर्वक वह प्रेम एक ही वस्तु का निरंतर निरंतर बार बार आश्वादन करता है और जब जब भी आश्वादन करता है तब तब नव नव ही लगता है श्री के प्रेम की यह विशेषता यहां वृंदावन नित्य नूतन श्याम सुंदर नित्य नूतन किशोरी जी नित्य नूतन श्याम सुंदर का माधुरी नित्य नूतन किशोर जी का प्रेम नित्य नूतन इसलिए वाणी साहित्य में एक शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है नव नवल वसंत नवल वृंदावन नवल ही फूले फूल सब चीज नवल क्योंकि यहां पर कोई भी वस्तु पुरानी है ही नहीं प्रत्येक क्षण नित्य नूतनता की ही अनुभूति प्रियजन करते हैं नित्य नूतनता की अनुभूति प्रत्येक क्षण होगी श्याम सुंदर का जब जब ही दर्शन करेंगी श्री जो कहेंगी अरे ये रूप तो कभी पहले देखा ही नहीं और सखी कह रही हैं कि हमारी तो यही समझ में नहीं आता है कि यदा यदा पश्चिम माधव पुरा तदा तदैवास्त्य पूर्वतम नव सदा तवाथवा रागोन्मदे विस्मय तक कि के, के ये प्यारे नित्य नए हो जाते हैं कि प्रेम के कारण तेरी आखें इनको नया नया देखती हैं ये एक समस्या है सौंदर्य शास्त्र की एक समस्या है कुछ सौंदर्य शास्त्री कहते हैं कि सौंदर्य ऑब्जेक्टिव होता है कुछ कहते हैं नहीं सौंदर्य सब्जेक्टिव होता है देखने वाली आंखों में सुंदरता होती है वस्तु में सुंदरता नहीं होती है कुछ कहते हैं नहीं वस्तु सुंदर होती है वस्तु सुंदर नहीं होती तो सौंदर्य के प्रतमान कैसे बनते सौंदर्य के अनेक अनेक उपमान बने कमल सरी का मुख चंद्र सरी का मुख ये कहां से बनता तो वस्तु में सौंदर्य है कि देखने वाली आंखों में है परंतु यहां पर वृक्ष की विशेषता ये है कि यहां पर दोनों में सौंदर्य विराजमान है श्याम सुंदर का रूप भी नित्य नया हो जाता है और श्री किशोर जी की आंखें भी उनको नए को और भी नया करके सदा सदा देखती है यह निष्कर्ष की बात तो यहां पर लामपट्य तो नव नवम विषय प्रकुर वह प्रेम लामपट्ट के द्वारा नित्य नवनव करके ही उस विषय का दर्शन करता है ना स्वादियन अति मदोधुरताम दधान और उसका आस्वादन करते हुए वह अति मदोधुरताम दधाना वह अत्यंत मदोधुर हो जाता है जो जो पान करता है त्यो त्यो बस ये इच्छा होती है और पान करूं और पान करूं और पान करूं परंतु पेट भर गया हो ऐसा कभी नहीं होता है विषयों से निवृत्ति होगी परंतु पेट कभी भी नहीं भरेगा जबकि प्राकृत भोजन में उपाय इनकी प्राप्ति हो जाती है परंतु कृष्ण प्रेम में कभी भी निवृत्ति नहीं होती है क्या बात आल्लादयन अमृत रश्मि रिवत्रो वो प्रेम अमृत रश्मि की तरह से त्रिलोकी को आनंदित करते हुए विराजमान होता है और संताप यंत्र प्रलय सूर्य एवा भाती आनंद में वह अमृत रश्मि माने चंद्रमा के समान अपूर्व सुंदर है और संताप में वह सूर्य के समान ताप देने वाला है विदग्ध माधव में इसी बात को बड़ा सुंदर कहा गया कि पीड़ाभिर नवकाल गर्वस्य निर्वास न ये प्रेम वो है जो पीड़ा में कालकूट की कटुता को भी समाप्त कर देने वाला है कालकूट बड़ा कष्टकर है बड़ा कड़वा है परंतु उसकी पीड़ा को भी दूर कर देने वाला और निश्चयन मुदा सुधा मधुरमा गर्व से उसकी एक बूद भी टपके तो उसके द्वारा आनंद के गर्व का संकोच कर देने वाला वो प्रेम होता है प्रेम आ नंदन नंदन परो जागृति यस्यांतरे जिसके हृदय में प्रेम विराजमान है ज्ञाते स्फुटमत्र वक्र मधुरा ते निक्रांत इस प्रेम की वक्र और मधुर दोनों विक्रांति वो ही जान सकता है विरह के विषय में ये कहना बड़ा कठिन है कि विरह दुख है कि सुख है इसलिए विरह का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरहरी आप कह रहे हैं कि विरह कैसी वस्तु है बोले विषामृत एकत्र मिलन तपते चरवण विष और अमृत एक जगह मिला हुआ है अब बोलो कहीं हो सकता है पंत ये ऐसा प्रेम है जो ऊपर से देखने में विरह ऐसी वस्तु है जो ऊपर से देखने में विष है पंथ भीतर वह अमृत होकर के विराजमान जैसे गरम ईख को पिया जाए जिस समय गुड़ बन रहा हो और ई का रस खोल रहा हो और उसमें से थोड़ा सा रस लिया जाए और उसको पिया जाए उसका स्वाद कुछ अलग है एक और जीप भी जले कॉफी चाय पिए एक और जीप भी जले और दूसरी ओर उसका स्वाद भी आए तो दोनों वस्तुएं एक साथ कहीं प्राप्त हो रही हैं तब तो इक्शु रस चरवण गरम ईख के रस को जैसे पिया जाए जैसे चाय पी जाए कॉफी पी जाए ईख का रस पिया जाए तो गरम का अपना एक स्वाद है ठंडा हो जाए तो किसी काम का नहीं चाय ठंडी हो जाए कॉफी ठंडी हो जाए किस काम की या तो पूरी तरह से ठंडी हो कोल्ड कॉफी तब की बात अलग है वो भी एक तरह की गर्मी है <laughs> वो ही एक तरह की उष्णता है और यदि बीच की हो तो किसी काम की नहीं ना ठंडी है न गर्म तो वो बिल्कुल बेकार है या तो पूरी चिल कोल्ड हो या फिर एकदम गर्म हो तब तो स्वाद है नहीं तो स्वाद नहीं है तो वही यहां पर रहे हैं कि तपते श्वर चरण विराह का ऊपरी रूप तो है दुख में पर भीतरी रूप कितना सुखमय है यदि सुखमय नहीं होता तो विराह की कथा को कौन सुनना चाहता पंथ विरह की कथा कहने वालों को भी बड़ा आनंद आता है सुनने वालों को भी बड़ा आनंद आता है उसके भीतर कहीं जो सुख मिला हुआ है वह रसिक समृद्धि होकर के ही विराजमान है इसलिए ये प्रेम वो वस्तु है जो कि आनंद में तो करोड़ों चंद्रमाओं को फीका कर देने वाला है और विराह में करोड़ों करोड़ों सूर्यों को भी फीका कर देने वाला होकर के जो विराजमान है ऐसा ही प्रेम है जो लामपट्टी के कारण रसिकता के कारण नित्य नया नया अनुभव कराता है अभी प्रेम, का कर रही है। प्रेम संपुट उसके, उसके स्वरूप लक्षण को बताया आह्लादनीय शक्ति का सार है उसके तटस्थ लक्षण को बताया मुख्य तटस्थ लक्षण को के प्यारे को सुख देने की भावना उसका नाम प्रेम है और उसके अन्य गौ तटस्थ लक्षणों को निरूपण करती हुई कह रही हैं कि उसके आगे दुख उसमें कभी भी बाधा डालने वाले कभी भी नहीं होते हैं लक्षण है दुख रूपी कुत्ते उस शेर को कभी भी बाधित करने वाले नहीं हैं फिर वह सबकी परवाह न करके बढ़ता है परंतु तो बढ़ते हुए भी उसमें दुख में भी अपूर्व सुख का आस्वादन प्राप्त करते हुए वो प्रेम विराजमान होता है कल गोपराज़ गोपराज़ अब बता, ये जो प्रेम प्रेम है इस प्रेम को श्री के अतिरिक्त किसके लिए समर्पित किया जाए इस प्रेम का पात्र यदि कोई वास्तव में है तो वे श्याम हैं, है श्याम सुंदर के अतिरिक्त रस का पात्र कोई दूसरा हो ही नहीं सकता संसार के सारे शीली फरियाद सारे लैला मजनू सारे सोहिनी महिवाल सारे जितने भी प्रेमी हैं वे सब जो प्रसिद्ध नल दमयंती जो शकुंतला दुष्यंत वे सब कामरति ये सब के सब उस कृष्टि के आगे इनकी कहीं कोई गिनती नहीं है क्योंकि संसार का जितना भी सौंदर्य है वह सौंदर्य अंत में परिणत होने वाला कहां है वह घृणा में परिणत होने वाला है जो आय सुंदरता दिख रही है ओ बचपन का कोमल गात जरा का पीला पाथ वह बुढ़ापे का पीला पाती होने वाला है कचों के चिकने काले बल कैचुली सेवार, जो सुंदर बाल हैं, वे अंत में कैचुली सेवार के रूप में परिणत होने वाले हैं आज जो मुख्य जो अपूर्व चमक वो हड्डियों के हिलते कंकाल के रूप में ही परिणत होने वाले हैं तो संसार का जो सौंदर्य है वह संसार का सौंदर्य कहीं घृणा में ही परिवर्तित होने वाला है उसमें स्वार्थ जुड़ा हुआ है उसमें नित्यता नहीं है बल्कि श्री श्याम में नित्यता है स्वार्थ का संपर्क नहीं है दुख का भी उसमें संपर्क नहीं है रस उसे कहेंगे जो विगलित वेद्यांतर हो जो परम आनंद में हो और जो नित्य हो ये तीनों ही वस्तुएं यदि कहीं सम्मिलित तो होंगी तो वो श्री कृष्ण में होंगी विगलित वेद्यांतर जगत का प्रेम नहीं हो सकता है कहीं ना कहीं स्वार्थ जोड़ा हुआ है पति का पत्नी से पत्नी का पति से जहां प्रीति है वहां कहीं ना कहीं निःसुख की भावना है विकलित वेद्यांतर नहीं है इसलिए श्री श्याम ही प्रेम के पात्र हैं फिर नित्यता नहीं है आज प्रीति है कल प्रीति में अंतर पड़ जाए जगत की प्रीति में फिर दुख में सुख मिला और सुख में दुख में सुख के भीतर भी कहीं दुख छिपा हुआ है घृणा और वित्णा कहीं छिपी हुई है इसलिए रसो रसस्वरूप यदि कोई हैं। तो है तो वह श्री कृष्ण ही हैं प्राकृत रस रस नहीं हो सकता जैसे संस्कृत में कुत्ते का एक नाम है ग्रामसिंह कुत्ते को ग्रामसिंह कहते हैं तो सिंह कहने से क्या कुत्ता सिंह हो जाएगा क्या ऐसे ही रस कहने से जो लौकिक श्री फरियाद का जो प्रे प्रीति है जो वो कभी भी श्री राधा कृष्ण की प्रीति के समान नहीं हो सकती वह कहीं में ही अंत में परिणत होने वाली है जबकि श्री प्रिया लाल की जो प्रीति है वह नित्य नित्य होकर के विराजमान इसीलिए श्री जो कह रही हैं कि एनम बिहर्ते सखे का खल गोपराज सूनु बिना एनम माने इस प्रेम को श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसके प्रति समर्पित किया जाए कृष्ण के अतिरिक्त और कोई समर्पित नहीं किया जा सकता है त्रिभुवने तब ऊपर धोपी त्रिभुवन में ऊपर भी और नीचे भी कृष्ण की तुलना कहीं कोई नहीं है कृष्ण अद्भुत होकर के विराजमान है प्रेम एनम अलम एन दृशार विंद ने विंदन अत्र कंचन तम्यम अब श्री श्याम सुंदर का जो प्रेम है उसके पात्र हैं श्याम सुंदर उसकी पात्र हैं पात्र है आधार है आश्रय है श्री वृज गोपिकागढ़ और वो प्रेम ही कहीं उच्चावचता के साथ में न्यूनाधिकता के साथ में वा प्रेम विराजमान है।, है, कि है किसी गोपी में प्रेम है कि प्यारे मैं तेरी हूं किसी में यह विराजमान है कि मैं तुझे देखूंगी तेरे अतिरिक्त तो और कुछ को नहीं देखूंगी कहीं पर यह भावना बिराजमान है मैं तुझे भी देखूंगी और आसपास भी देखूंगी तू किसको देख रहा है और उसके साथ में ईर्षा भी रखूंगी यह भी समस्या है तो जहां पर प्यारे को भी देखा जा रहा है साथ के साथ में अन्य अभिनिवेश भी है वहां पर मान होगा जहां पर केवल प्यारे को देखा जा रहा है वहां पर मद होगा जहां पर प्यारे के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का अनुसंधान पूरा ही नहीं है वहां पर तटस्थ हो जाएगा जहा पर तू मेरा है ये भाव विराजमान है वहां पर स्वकीय भाव हो जाएगा जहां पर मैं तेरी हूं ये भाव विराजमान है वहां पर भाव हो जाएगा तो इस प्रकार प्रेम अपने विभिन्न रंगों के द्वारा उच्चावचता न्यूनाधिकता के कारण वह प्रेम इन गोपी का में अनेक रूप से विराजमान है अत्र गोष्ठभूवि कंचन तारतम्यम इस भूमि में वह प्रेम कुछ तारतम्य को प्राप्त करते हुए विराजमान है अब प्रेम की एक विशेषता और बता रही हैं। ये प्रेम का विवेचन चल रहा है कि प्रेम आहे काम एवं भात बहिक कदापि बोले प्रेम और काम इन दोनों में चेष्टाओं की एकता है जैसे प्रेमी चेष्टा करता है वैसे ही काम चेष्टा करता है परंतु मूल उद्देश्य में अंतर है काम में उद्देश्य है अपने सुख का प्रेम में उद्देश्य है प्यारे को सुख देने का ये दोनों में मूलभूत अंतर है तो प्रेम और काम ये दोनों एक से होकर के विराजमान इसी की फजीती व्यवहार में भी दिखती है जहां पर प्रेम का नाम मात्र भी नहीं है ऐसे काम को कह दिया जाता है प्रेम और जहां पर प्रेमी प्रेम है उसको कह दिया जाता है मदन मोहन मदन माने काम जबकि काम है ही नहीं वहां पर तो प्रेम के लिए काम शब्द का प्रयोग प्रेम गोप रामायणाम कामित्य गमत प्रथाम गोपियों का जो प्रेम है वह तो कहलाता है काम और जो काम है जगत का उसको जगत में कह दिया जाता है अजी उनकी बड़ी प्रीति है दुष्यंत शकुंतला की बड़ी प्रीति है नल दमयंती की बड़ी प्रीति है वहां पर जो काम है उसको कह दिया जाता है प्रेम और कृष्ण लीला में जो प्रेम है उसको कह दिया जाता है मदन काम तो अनुभावों की समानता के कारण चेष्टा की समानता के कारण काम के लिए प्रेम और प्रेम के लिए काम शब्द का खूब प्रयोग होता है अब वो प्रेम काम कामेव भात बहि कदाचित कभी कभी प्रेम बाहर भी प्रकट हो जाता है तेनामितम प्रियतम सुखमेव बिंदित अब जब प्रेम कभी बाहर प्रकट होता है तो उससे प्यारे को बड़ा सुख मिलता है जैसे श्री श्याम रास के प्रारंभ में प्रियाओं से टेढ़े वचन कह करके प्रिया जब व्याकुल हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि सिंचांग्रत पूर्य केणों हासा बोलोक कलगी बोले प्यारे अपने अधरामृत से हमको सिंचित कर प्यारे हमारे हृदय में बिरह रूपी सर्प ने सिर उठाया है वो अपने चरण को हमारे हृदय के ऊपर स्थापित कर अब नायिका के मुख से मिलन की साक्षात प्रार्थना श्रवण करने की हृदय में बड़ी गुढ़ अभिलाषा है और श्री प्रिया ऐसा कहेंगी नहीं, कभी भी स्वयं मिलन की प्रार्थना करेंगी नहीं वे सर्वदा सर्वदा नेति नेति वचन का ही उच्चारण करेंगी तो ऐसी स्थिति में कभी श्री श्याम सुंदर प्रियाओं के मुख से मिलन की साक्षात प्रार्थना कराने का भी प्रयत्न करते हैं और श्री प्रिया यदि अपने मुख से मिलन की प्रार्थना करने लगती है कि प्यारे अपने अधामृत से मुझको सिंचित कर शाम बड़े पसंद होते हैं तो यहां पर वही कह रहे हैं कि प्रेमा ही काम एवं भात बहिक कदाचित कभी कभी प्रेम आवेश में प्रिया के मुख से जब बाहर निकल जाता है और वह मिलन की प्रार्थना करने लगती है तो तेन अमितम प्रियतम सुखम बिंदते उस समय प्यारा अपूर्व सुख प्राप्त करते हुए विराजमान होता है पंत प्रेम कुदेव ई क्षत कामह पंत कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिया हृदय में तो धारण कर रही हैं प्रेम पंत बाहर प्रकट कर रही हैं काम को ऐसी स्थिति में कृष्ण कलावान श्री कृष्ण तुरंत पहचान जाते हैं कि श्री यहां काम को प्रकट नहीं कर रही हैं बल्कि वे प्रेम को ही प्रकट कर रही हैं जैसे श्री गोपी गीत में कह रही हैं कर हम कांत कामदम सरस दे श्री कर ग्रह परम सुंदर तेरा शोभा से युक्त श्री श्री लक्ष्मी के चरण को यहां पर ब्रिज में श्री ब्रिज गोपी उनके श्री हस्त को जो ग्रहण करने वाला तेरा जो हाथ है उस हाथ को प्यारे हमारे माथे के ऊपर रख दे ये प्रार्थना कर रही है हस्त के स्पर्श का कभी प्रार्थना करेंगे फण फ्रन फणार्पित्रे पदाम्बुजम कृ कु अपने चरणों को हमारे वृक्षोजों के ऊपर स्थापित कर दे कभी कह रही हैं मधुर आगरा बलगुवाक्या बुधमनुया प्यारे अपने मधुर वचन उनको हमको श्रवण करा दे कभी ये कह रही हैं सुरत वर्धनम शोकनाशनम अपने अधरात को हमको पान करा दे तो ऊपर से देखने में लग रहा है कि प्रिया काम प्रकट कर रही हैं निज सुख निज गरज को गरज इनकी अपनी है और उस गरज को प्रकट कर रही है पंत श्याम सुंदर पहचान जाते हैं कि ये प्रकट किया जा रहा है काम पंथ काम नहीं है प्यारी मुझे मेरे साथ में मिलकर के का प्रार्थना करिए कि मुझे पान कराओ पंत पान करना नहीं चाह रही है बल्कि मुझे तृप्त करना चाहती है मुझे अपने अधरावृत का पान कराना चाहती है मेरे स्पर्श के द्वारा वह स्वयं सुखी होना चाहती है यह भावना को श्री श्याम सुंदर तुरंत ही पहचान जाते हैं क्योंकि वे कलावान हैं। तो प्रेमा ही काम एवं भात भाचित कभी प्रेम ही काम की तरह से प्रकट होता है और तेन अमितम प्रियतम सुखमेव बिंदेत। उससे प्यारा अपूर्व सुख ही प्राप्त करता है प्रिया के इन वचनों को सुनकर के प्रेम ही अवेक्षित कभी प्रेम कहीं काम के रूप में अवेक्षित दिखाई देता है ष्णस तो तत्परचिन होती कृष्ण पहचान जाते हैं क्योंकि वे बलात् कलावान वे परम कलाबान है और तुरंत पहचान जाते हैं कि काम प्रकट किया जा रहा है, प्रेम जबकि यदि प्रीति हृदय में है नहीं और कोई केवल हाव भाव कटाक्ष को करे तो द्वारिका में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए हैं श्रीमद भागवत में उदाम भाव पिशना मल बल गुहा ब्रीडावलोक निहितो मदनोपीसाम चाप मजहा इंद्रियम विमतुम को इस श्लोक का सामान्य भाव जो है वो ये कि मानो कोई द्वारका में श्री कृष्ण की प्रिया है सोलह हजार एक सौ रानियों में कोई रानी है और वो ये देख रही है कि आह कृष्ण उस प्रिया के प्रतु अत्यंत आसक्त हैं मेरे प्रति आसक्त नहीं है मानो सत्यभामा जी उनके प्रति आसक्त हैं और श्री रुक्मणी जी विचार कर रही हैं कि लोग सत्यभामा के प्रत्यु इतने आसक्त हैं इस समय मेरे प्रति आसक्त नहीं है और उस समय यदि श्री रुक्मणी जी श्याम सुंदर के ऊपर मन मुस्कुरा करके घूंघट के द्वारा कहीं विलास उनको प्रकट करते हुए कभी कटाक्ष बात करते हुए श्याम की ओर देखें, श्याम तुरंत पहचान जाएंगे ना साफ धोखा है इस समय रुक्मणी जी में वो प्रीति नहीं है यदि रुक्मणी जी में प्रीति है तो कृष्ण भशीभूत हो जाते हैं उस नायिका के परंतु तो यदि कोई नायिका केवल दिखावा कर रही है हाव हाव हेला के द्वारा श्याम को विमोहित करना चाहती है तो श्री श्याम सुंदर यशसे इंद्रियम नशेकु यदि कोहक प्रस्तुत किया गया छल पूर्वक हाव भाव कटाक्ष इनको प्रस्तुत किया गया तो श्याम की इंद्रियम नशे नशेकु श्याम की इंद्रियों को आकर्षित करने में वो समर्थ नहीं होती तो यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात कह दी कि प्रीति है तो श्याम सुंदर होंगे रुक्मणी जी के या किसी भी महेशी के और यदि वह केवल दिखावा कर रही है तो दिखावा करने पर श्याम सुंदर कामी नहीं है श्याम सुंदर प्रेमी है किसी कामनी के रूप को देख करके श्याम सुंदर विमोहित नहीं होते हैं ये एक सिद्धांत गंभीर सिद्धांत बिल्कुल पक्का जो कि आधारभूत सिद्धांत है उस आधारभूत सिद्धांत को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया तो कृष्ण पहचान जाते हैं कि कहा प्रीति है कहां नहीं है तो कृष्ण तीन चीज पहचानेंगे प्रीति है और काम प्रकट किया गया प्रकट हो रहा है काम भीतर है प्रीति श्याम सुंदर भशीभूत हो जाएंगे बाहर है प्रेम भीतर है काम श्याम सुंदर मौन होकर के बैठ जाएंगे देखेंगे भी नहीं तो कोई प्रभावित नहीं हुए जहां पर ज्यादा प्रीति है वहां पर श्री श्याम सुंदर अधिक प्रभावित होंगे ये तीनों वस्तुओं का यहां विवेचन अपूर्व से कर दिया ये प्रेम तत्व का प्रेम संपुट का अपूर्व उद्घाटन यहां कर दिया कृष्णात सख नया काम तप्ताम मां मृत्युदा किन्तु तदात्मज कामे नुखपरम धरती स्वभाव एवं स्वचित्त मे न काम न सावधान कभी कोई नायिका कह रही है श्री विश्व नंदनी कह रही है ये। कि अरे सखी प्यारे कब मिलेंगे कब मिलेंगे मुझे जल्दी प्यारे का दर्शन करा प्यारे के पास में मुझे ले चल ऐसे यदि कोई नायिका कह रही है कि कृष्णान्त कम सखी नयाश हो मुझे कृष्ण के पास में ले चल निकाम तप्ताम मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हूं माम इत्युदारती किंतु कहती वो ये है कि मैं काम से तप्त तो हो रही हूं परंतु किंतु तदात्म जैनों जो बचन किए गए हैं वे प्रेम से उत्पन्न होने वाले काम के वचन है ऊपर से देखने में वचन बिल्कुल काम के हैं कामनी के वचन है कि मैं कृष्ण से मिलकर के सुख प्राप्त करना चाहती हूं वचन है काम के परंतु तत्वतः उसके हृदय में क्या है तो किंतु तदात्म तद होने वाले ये चेष्टा के बचन के द्वारा सुख देती हुई विराजमान हो रही है और स्वचितम कामनी सियात पर कामनी नहीं कहलाएगी श्री किशोरी जी को श्री विश्वानंद जी को उस समय कामनी नहीं कहा जाएगा क्योंकि वह ऊपर से काम को प्रकट कर रही हैं परंतु तो भीतर भावना क्या है कि मैं प्यारे की सेवा करूं प्यारे को सुख दू प्यारे के सुख देने की भावना होने के कारण श्री किशोर जी के वचन कामनी नहीं है कामनी के वचन नहीं है तो न कामनी प्रेम आम बुध गुणमय मणि ख साठ्य चापल्य जैम्य अखिलम रमणीय अरे सखी श्याम सुंदर की जो चंचलता है वह भी अद्भुत है अब हम ये जानते हैं कि लो श्याम सुंदर ने संकेत तो दे दिया मुझे कुंज में आने के लिए और स्वयं चले गए श्रीमान जी किसी दूसरे के कुंज में यह कहां की बात हुई पंत उस समय मनी मन में बड़ी आनंदित होती हूं आहा हा ये अद्भुत बात यह समझने की बात है। कि ऊपर से तो श्री प्रिया मान धारण करेंगे परमपरम आनंदित होती उस समय भी श्री श्याम सुंदर की प्रेमांबुधि श्री श्याम सुंदर प्रेम के समुद्र हैं गुणमणि वे गुणों की मणि की खान है गुणमणि खनिश्री श्याम सुंदर का जो साठ है शता उसका नाम कि मिलन के चिन्ह को धारण करके ही नायिका के सामने महाशय की पहुंच जाए ये शठता ढीरता उसका नाम है कि जहां अपनी बात को छिपाने का प्रयत्न करें ऐसे नायक का नाम है दृष्ट और मिलन की चिन्हों को धारण करके नायक के नायिका के पास में चले जाना उसका नाम है तो श्री शाम में में भी विराजमान है दृष्टता भी विराजमान है पांच श्याम की ये चापल्य जय महान धृष्टता ये अखिलम रमणीय में वो ये बल्कि मुझे अच्छी लगती है क्योंकि श्याम सुंदर की ये किल काम प्रेमाण संदर्श श्री श्याम सुंदर का मेरे प्रति कितना प्रेम है यह बात प्रकट करती है उस सिद्धांत को अभी अभी प्रकट करे आए थे पहले कि श्री श्याम सुंदर है अन्य नायिका के पास में परंतु तो उनका चित्त पड़ा हुआ है श्री विश्वानंद के पास में और इसीलिए बिना अपने मिलन के चिन्हों को मिटाए हुए उसी तरह से श्री श्यामचंदर दौड़ करके श्री प्रिया के पास में चले आते हैं तो प्रेम है प्रेम परंतु दिखा रहे हैं श्री श्यामचंद्र काम श्यामचंदर के हृदय में तत्वता तत प्रेम है काम नहीं है परंतु दिखा रहे हैं वे काम जैसा कि जहां कोई प्रिया उनको प्रेम सेवा समर्पित करने के लिए तैयार थी वहां पहुंच गए और श्री राधारानी उनका उन्होंने अवेलना कर दी तो ये मान धारण करके भी विराजमान हो जाएंगे तो ऊपर से दिख रहा है काम पंत भीतर प्रेम ही विराजमान है स्वयं उत्कर्षेत अथ श्री कृष्ण उस प्रेम को अपने प्रेम को भी और श्री प्रिया जी के प्रेम को भी इस प्रकार अन्य नायिकाओं से मिलकर के उत्कर्ष प्रदान करते हैं इससे श्री प्रिया की प्रीति भी बढ़ती है और श्याम सुंदर की प्रीति भी कहीं बढ़ती हुई विराजमान है और यह प्रकट होता है कि अन्य नायिकाओं से मिलन प्राप्त करने पर श्याम सुंदर को सुख की प्राप्ति नहीं और श्री प्रिया के प्रेम को ही पोषित करना चाहते हैं का वांगना शत सहस्त्र ममुष्य काम पर्याप्त मद कला प्रभु कह रही श्री तो मैं जानती हूं, वे तो के विराजमान हैं अरे वे कामित हो रही है श्याम सुंदर श्याम सुंदर तो योगेश्वर होकर के विराजमान का वांगना संसार में कौन सी ऐसी सुंदरी होगी जो कि सत सहस्त्र सहस्त्र सहस्त्र सुंदरीगण भी यदि श्री श्यामसुंदर की को अपने रूप माधुर्य से आकर्षित करना चाहें श्यामसुंदर जरा भी आकर्षित नहीं होंगे वो श्लोक पहले निरूपण कर आए थे कि उद्दाम भाव कृष्णा बल बलगोहासो बल, बल अब श्री रुक्मणी आदि जो महेशी गण है उनकी सौंदर्य का कोई ठिकाना है क्या तो यदि प्रीति नहीं है तो यश इंद्रियम तुमको कहीं नशे को श्री श्याम सुंदर उनके प्रति आकर्षित नहीं है तो वो ही बात कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी अंगना है जो कि श्याम सुंदर की हृदय को अपने रूप माधुर्य से आकर्षित कर ले श्याम सुंदर बशीभूत होते हैं केवल मात्र प्रीति के द्वारा रूप से या गुणों को देख करके वे आकर्षित नहीं होते हैं पर्याप्त मद, मद कला मद से युक्त कौन सी ऐसी अंगनाएं हैं जो कि यत्ता यत्ता माने प्रयत्न करने पर भी श्री श्याम को बशीभूत करने में समर्थ हो पर्याप्त माने श्याम को के ऊपर पर्याप्त माने विजय प्राप्त करने में कौन सी कामना का, कामनी समर्थ हो सकती है प्रेमा तदेव रमणी स्वनुपाधिव परंतु प्रेमा तदेव तदत्र रमणी स्वनुपाधिव प्रेम वश्य तमता च मयान मैंने ये माया अंब भावी मैंने इस बात का अनुभव किया है कि प्रेमा तदत्त रमणीशु यदि रमणियों में प्रेम है प्रेम भी कैसा अनुपाद ही, जिसमें निज स्वार्थ नहीं है ऐसा प्रेम है तभी ही श्री श्याम सुंदर प्रेमिक उस प्रेम के ही वशीभूत होते हैं अन्य किसी प्रकार से नहीं होते हैं ये मेरा अनुभव है मैयत तराम तथा मै रपिना लोकप्रीरपिनता कदापि अब श्री श्याम सुंदर यहां पर प्रश्न कर रहे हैं बेरथांगी किशोरी से प्रश्न कर रही हैं बोली यदि ये बात है तो फिर तुम श्याम सुंदर जब आ रहे थे अन्य नायिकाओं की कुंज से जब वहां से निवृत्त होकर के उनकी प्रेम सेवा को स्वीकार करने के बाद में जब श्याम सुंदर तुम्हारी कुंज में आए उसमें तुम नाराज क्यों क्योंगी तुमने भी तो श्याम सुंदर से टेढ़े बचन कहे थे श्याम से तुम भी तो उल्टे सीधे बचन कह रही थी तुम भी तो श्याम सुंदर से झगड़ा कर रही थी तुमने फिर झगड़ा क्यों किया तो वो कह रहे हैं कि भीतर तो मैं मानती श्याम सुंदर केवल प्रेम के कारण ही रीजे हैं और कहीं प्रेम था इसलिए श्री श्याम सुंदर उस नायिक के बशीभूत हो गए परंतु तत्वतः श्री श्याम सुंदर प्रेम के कारण ही बसीभूत हुए हैं काम के कारण वशीभूत नहीं हुए हैं। तु, तु, तुमको नाराज नहीं होना चाहिए था नाराज इसलिए होती हूं कि कितनी बड़ी गलती की है कि श्रेष्ठ तम वस्तु विराजमान थी उसको तो खाया नहीं उसका तो सेवन किया नहीं और कम श्रेष्ठ वस्तु का सेवन किया ये कहीं गड़बड़ है कि नहीं इसलिए मैं नाराज होती अरे सामने रसमलाई रखी हो रबड़ी रखी हो और उसको छोड़ करके कोई गुड़की डेली खाए तो यही कहा जाएगा कि इसको स्वाद नहीं आता है बढ़िया वस्तु को छोड़ करके और ये कहाँ फंसा हुआ है केवल जो शाक पत्ता केवल मूली उनको खाने में ये लगा हुआ है भोजन की थाली में सारी चीजें रखी हुई हैं और कोई केवल सलाद लेकर के खाता रहे तो ये कहा जाएगा अरे क्या ये सलाद खा रहा है जो माल माल है उसको तो खा नहीं रहा है और सलाद खा करके अपना काम चला रहा है तो ये कहा की बात है तो ऐसे ही श्री श्याम सुंदर के ऊपर मेरी जो नाराजगी है वो नाराजगी इस बात पर है कि मैं तो यहाँ पर प्रेम के महा भोग को प्रस्तुत करके थाल सजा करके बैठी हुई थी और श्री श्याम सुंदर वो तो स्वीकार कर नहीं रहे हैं और कहा ये चना मुरमुरा खाते हुए अपने पेट को भुजा रहे हैं अपनी भूख को भुजा रहे हैं इसलिए मैं नाराज होती हूँ उस समय नाराज होने का कारण ये है तत्त्वतः श्री श्याम सुंदर ने की इस भावना से तो पसंद हूं कि आ ये कितने भक्त वत्सल कि यदि कोई चना मुरमुरा भी इनको दे तो उसको भी ये बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं सुदामा के तंदुल भी ये बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं श्याम सुंदर की उदारता के ऊपर तो बलिहारी हूं परंतु नाराज इसलिए होना पड़ता है कि लोग तुमने जो महाभोज षरस भोजन था उसका त्याग करके और कहा केवल उधर पूर्ति मात्र करने के लिए उन में ही तुम अटक करके रह गए ये रस का स्वभाव है कि रस के स्वभाव में स्वाभाविक रूप में ही कहीं बाधा उपस्थित होती है प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाए वो प्रेम गली इतनी साकरी है कि उसमें व्यवहार में लौकिक व्यवहार की दृष्टि से मान करती हूं परंतु भीतर ही भीतर आनंदित होती हूं यही बात आश्लिष्ट वा पादरताम पेनष्टुमा अदर्शना मर्महताम करो लंपटो वाह नाथस्त तथा नापरह श्रीमद महाप्रभु इसी भाव को कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं राधा भाव में यही भाव कहीं प्रस्तुत किया जा रहा है कि आह यदि कोई सुंदरी श्याम सुंदर की किसी भी प्रकार से सेवा करती है तो मैं उस सुंदरी की दासी बनने के लिए तैयार हूँ तो हृदय में भाव तो यह है परंतु ऊपर तो से यदि श्याम के सामने कभी किसी दूसरी नायिका का प्रसंग में भी नाम निकल जाए तो श्री श्याम में मान उत्पन्न हो जाए श्याम सुंदर जी के साथ में बैठे हैं और कह रहे हैं आओ प्रिय चंद्रा नने इतना कहना चाह रहे हैं आपके केवल चंद्रा बोले आओ प्रिय चंद्रा इतने प्रियाजी ने मान का धारण कर लिया मेरा ना नाम चंद्रावली थोड़ी है चंद्रा कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो लो, इतने तो रीति पर भी होता है। भीतर भावना जो है वो भावना यही है कि उसमें निरंतर निरंतर प्यारे के सुख की भावना मुख्य है और जो प्यारे को तनिक्षा भी सुख दे रही है उसके प्रति भी आदर की भावना निरंतर निरंतर विराजमान है इसी भाव को धारण करके श्री प्रिया जी कह रही हैं कि जगत ये कहता है कि तथा मई अति तराम अनुरंजती श्री श्याम सुंदर मुझ में अत्यंत प्रीति करते हैं परंतु यह प्रीति प्रती भी झूठी नहीं है बिल्कुल क्योंकि यत प्रेम मेरु में तनुते सही तो यह है अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं कर रही हूं पंत सही तो यह है कि मेरा प्रेम सुमेरु पर्वत के समान विशाल विभू है जबकि अन्य जो परासम नो सर्पिश अन्य किसी दूसरे का जो प्रेम है वह तो सर्पिश माने एक राई के बराबर भी नहीं है कहा तो मेरा प्रेम सुमेरु के समान और कहा किसी दूसरी युथेश्वरी का प्रेम वा केवल राई के समान है तो नो सर्प चतुराई अपी तीन चार राई के बराबर भी वो नहीं होगा फिर श्री श्याम यदि इस प्रेम का त्याग करके सरसों के द्वारा अपने पेट को भरना चाहें ये कहां की बात इसलिए मेरा नाराज होना भी सर्वथा सर्वथा उचित है ये बात कहती हुई बिराइमान हो रही प्रेमानुरूप में रजत यशु रूपानुरूप में दिव्यत नापराध्य दैवाद्यतिक्रम उपैत कदाचित नासखी भवते नाम दुनोति अब एक सिद्धांत कि श्याम सुंदर को ये विवेचकता रखनी चाहिए थी कि भाई प्रायोरिटी किसको दी जाए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको सेकंड प्रायोरिटी किसको थर्ड प्रायोरिटी किसको यदि प्रेम का दर्शन करके वे ऐसी प्रायोरिटी स्थापित करते रहते ऐसी प्राथमिकता की स्थापना करके यदि वे सबके प्रेम को स्वीकार करते हैं तब तो कोई भी झगड़ा नहीं होता पर कभी कभी ये श्याम ये गड़बड़ कर देते हैं कि भक्त बत्सलता की अतिशयता में जो भी सामने आया बस उसकी प्रीति को स्वीकार कर लेती है बस यही गड़बड़ हो जाती है यही झगड़ा शुरू हो जाता है तो यदि प्रेमानुरूपमय रथांगी यदि श्री श्याम सुंदर प्रेम के अनुरूप ही प्रीति करते रहते अन्य में भी तो रागानुरूह में दिव्यति उनका जो प्रेम है उनका जो राग है उस राग के अनुरूप यदि श्री श्याम सुंदर कहीं क्रीड़ा करते हुए विराजमान होते तो कोई भी झगड़ा नहीं होता जैसे महाराष्ट्र में अब जो बड़ा रास हो रहा है महाराष्ट्र पीछे सबसे बाद में उसमें बीच में श्री किशोरी जी विराजमान है श्याम सुंदर के साथ में फिर एक मंडल जो है उसमें श्री किशोर जी की जितनी भी सखीगण है वे सखीगण क्रिया करती हुई विराजमान फिर मध्य मंडल है मध्य मंडल में जितनी भी आठों प्रधान युथेश्वरी हैं श्री चंद्रावली जी पद्मा जी जी ललता जी विशाखा जी श्री राधिका श्री भद्रा जी शामला जी ये जो आठों जो सखी है यह मध्यमंडल में विराजमान मंडल में जिनने भी श्री कृष्ण की आराधना की कि ये मेरे तो गिरधर गोपाल उसको भी गोपी दे की प्राप्ति हो जाएगी श्रुतचरियों को भी गोपीदेही की प्राप्ति हो जाएगी जो दंडकारण्यवासी ऋषिगण है उनको भी गोपीदेही की प्राप्ति हो जाएगी तो वे गोपीगण बाहर तो महाराष्ट्र में तीन मंडल सबसे बाहर का जो परकोटा है उसमें गोपी भाव से आराधना करने वाले साधक वहां पर विराजमान हुए जो मध्यमंडल है उसमें नित्य प्रीति करने वाली जो सखीगण है वे विराजमान हुए जो अंतरमंडल है उसमें श्री राधिका का परिकर ही विराजमान है अब श्री राधिका प्रधान रूप से बीच में भी विराजमान है शंकु में भी केंद्र में भी अब श्री राधिका दर्शन कर रही हैं कि श्री श्याम सुंदर लोग चंद्रावनी जी के साथ में भी नृत्य कर रहे हैं परंतु वहां पर झगड़ा नहीं होगा उस समय झगड़ा नहीं होगा क्योंकि श्री राधिका ये मन में विचार कर रही हैं कि श्याम सुंदर का मुख्य जो प्रीति है वो तो है मेरे साथ में और साथ के साथ में ये मेरी अनुमति को प्राप्त करके अन्य जो नायिकागण हैं उनके साथ में भी प्रीति प्राप्त करते हुए विराजमान पंत मेरी अनुमति लेकर के उनके साथ में मैंने जो ये श्याम से कहा था कि प्यारे मैं तुम्हारे उस नृत्य कौशल का दर्शन करना चाहती हूं कि तुम मेरे साथ में भी नृत्य कर रहे हो और उस समय अन्यों के साथ में भी नृत्य करते हुए देखो देखो उस भाव को कहीं प्रकट करने के लिए शाम सुंदर नृत्य कर रहे हैं तो मेरी इच्छा को ही पूरा कर रही है तो झगड़ा नहीं होगा वहां पर झगड़ा नहीं है जबकि दूसरी जगह तुमने चंद्रा का नाम क्यों लिया चंद्रावली का नाम क्यों लिया तुरंत मान उत्पन्न हो जाए पंत महाराष्ट्र में एक ही काल में सारी युथेश्वरी एक साथ नृत्य कर रही है पंत वहां पर झगड़ा नहीं है इसका कारण यह है कि यदि श्याम सुंदर ये क्रम निर्धारित किए हुए हैं कि कौन फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सेकंड कौन थर्ड यदि कैडर के अनुसार वे प्रीति करते हुए विराजमान हैं तो झगड़ा नहीं है परंतु तो कैडर को यदि पूरा चेंज कर दें तो फिर झगड़ा होगा हो ही होगा तो यहाँ पर श्री किशोरी जी यही कह रही है कि मैं कभी झगड़ा करती हूँ कभी झगड़ा नहीं करती हूँ इसका कारण क्या है बोले इसका कारण ये है कि यदि जो प्रेम का अनुरूप लीला है उसके अनुरूप लीला न करके व्यतिक्रम से श्याम सुंदर लीला करेंगे कि रसमलाई रबड़ी को तो छोड़ दें और गुड़ की रेबड़ी खाते हुए डोलें तो फिर झगड़ा होगा ही होगा तो उस समय मैं श्याम सुंदर से झगड़ा करती हुई विराजमान होती हूं दईवाद व्यतिक्रम हो पी थी यदि व्यक्रम प्राप्त करते हैं तो नासव सुखी भवती उस समय श्याम सुंदर को भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है ठीक है भूखे आदमी को जहां भी मिलेगा जो मिलेगा वो तो वो खाएगा ही तो भूख न देखे बासी खाट नींद देखे सुंदर खाट तो भूख जो है वो बासी खा आ, भात नहीं देखती है जो भी मिल जाए भे वो खा लो नींद आ जाए तो ओ, कोई पलंग की जरूरत हो रही है जहां भी आएगी वहां बैठे बैठे आदमी सो लेगा तो रस की रीति ही कुछ ऐसी है, तो सुखी तेन माम दुनो शाम सुंदर भी सुखी नहीं होते हैं, और मैं भी उससे दुखी हो जाती हूं संकेत गाम अपने कानो माम ना जगाम यदे हा भगवत बोले जब श्री श्यामचंदर ने मुझे संकेत किया मुझ मुझमें एकाग्र चित्र भी विराजमान है परंतु वे मेरे पास में नहीं आए उस समय अंतर कोई अंतराय बीच में आ गया जिसके कारण श्यामचंदर मेरे पास में नहीं आए रुद्धा कयाचित अनुरोध वशात, किसी चंद्रावली आदि किसी अन्य युथेश्वरी ने अनुरोध करके यदि श्याम सुंदर को रोक लिया और सर रेमे और यदि श्याम सुंदर उनके साथ में रमण करते हुए विराजमान हुए तो मत दुख चिंतन दवार देते रात्रि में मैं जानती हूं चंद्रावली जी के कुंज में परंतु रात्रि भर मेरे न मिलने के दुख से भी भीतर ही भीतर व्याकुल बहुत बड़ी यहां पर एक रहस्य है उस रहस्य को सिक प्रकट किया कि श्याम सुंदर यदि राधा रामी की नुकुंज में है तो किसी अन्य युथेश्वरी का स्मरण नहीं है परंतु यदि किसी अन्य युथेश्वरी के नुकुंज में है तो राधारामणी का स्मरण बना रहेगा यह एक सिद्धांत है अन्य युथेश्वरी के सामने प्रिया की स्मृति है परंतु राधिका के सामने अन्य प्रियाओं की स्मृति श्याम सुंदर को नहीं है तो यहां पर यही कह रहे हैं कि अन्य यूथेश्वरियों के पास में रहते हुए भी श्याम सुंदर मेरा ही चिंतन करते हुए विराजमान हुए ते नहीं वो मेरे हृदय महान अवथुर अब ब्यारे दुखी हैं इस बात को लेकर के उस यूथेश्वरी के पृथ्वी मेरे हृदय में झूझल है लोग प्यारे आ रहे थे मेरे पास और उस सौतन ने बीच में रोक लिया ये उसके प्रति भी और श्याम सुंदर के प्रति झूझला है कि कैसे अभिवेचक हैं कि इन्होंने रसगुल्ला तो छोड़ दिया रसमलाई तो छोड़ दी और कहा रेवड़ी खाते हुए चना मुर्मुरा खाते हुए ये डोल रहे हैं ये मेरे पास में जो महान रस था उसको छोड़कर के अल्प जो रस है उसमें क्यों अटक रहे हैं यदि एक कैडर के अनुसार प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है उसके अनुसार ये आदर देते हुए विराजमान होते तो नाराजगी नहीं होती परंतु श्रेष्ठ तम वस्तु को छोड़कर के उत्तम वस्तु को छोड़कर के जो उत्तर वस्तु है उसको ग्रहण करते हुए विराजमान है तब तो कहीं क्रोध उत्पन्न होगा बेस्ट को छोड़कर के बेटर को यदि ग्रहण करोगे तो गुस्सा आएगी आएगी फिर ऐसा क्यों कर रहे हो इसलिए मैं मान करती हूं तेने वे, वे महान महत् अवथु हु। मेरे हृदय में महान अवथु माने उस समय क्रोध उत्पन्न हुआ मत बेश भूषण विलास परिच्छद आदि और मैंने ये देखा कि मन मोदकृत विफलताम अगवत की मे कि मध्य कह रही है हाय तन मोद मैंने जो श्रृंगार धारण किया था वो तो प्यारे को आनंदित करने के लिए किया था तंगोन माने कृष्ण के आनंद के लिए मैंने यह भूषण विलास परिच्छ इन सबों को सजाया था सखी को आदेश दिया था कि अरिशी सखी रचल बकुल के कुंजे बोले अरी सखी बकुल पुष्पों के द्वारा आज कुंज को बड़ा सुंदर सजा इस कुंज में प्यारे आएंगे अरी सखी प्रिय सखी अरविंदई सुंदर अरविंद जो हैं, उनके द्वारा सुंदर शैया की रचना कर उपनय शयनते साध माध्विक पात्रम शयन के पास में सुंदर झारी माध्विक का जो पात्र है उसको स्थापित कर प्यारे जब आए प्रिय सहचर्य हरे अध्य श्लाघ्यता कौशलम ते तैने जैसी कुंज सजाई है उस कुंज की शाम सुंदर आज प्रशंसा किए बिना नहीं रहे तो मैंने कितनी सुंदर कुंज कुंज सजाई थी सजवाई थी स्वयं श्रृंगार धारण किया था परंतु हाय अगमत, जो प्यारे के सुख के लिए मैंने धारण किया, वो सारा श्रृंगार विफल हो गया विफल हो गया इत्याम ऐसा विचार करके पुकारती रही यदर ही तद भूस्तम मैंने जो कुछ भी बिलाप के वचन कहे उसका तूने भी तू अपने आप ही कह रही है मैं छुप करके आई थी और देखती रही थी और उस समय तूने उन सब का अनुभव किया वो जो अनुभव है वो दो कारण से है ये जो क्रोध होना ये दो कारण से एक तो श्याम सुंदर ने जो क्रम है उस क्रम को तोड़ा क्रम भंग करने पर प्रायोरिटीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए थी उसको तो लास्ट प्रायोरिटी दी और लास्ट को फर्स्ट दे दिया तो इस बात को लेकर के एक तो झगड़ा हुआ क्रम भंग करने पर कहीं क्रोध था और दूसरी कि हाय मेरा ये श्रृंगार प्यारे की सेवा में काम में नहीं आया ये विचार करके उस समय में क्रोध रस की एक पद्धति है कि उसमें अन्य नायिकाओं की स्वीकृति नहीं होती है इसलिए मैंने क्रोध किया है नयन तम अतम भो प्यारे जिसमें प्रातः काल आए उस समय मैंने प्यारे को अतर्जयम उनको उनकी तर्जना की और कहा तुख मापन ही तत्पुनश के अरे चंचल जहां से आए हो वहां ही जाओ श्री गीत गोविंद में वर्णन कर रहे हैं याहि माधव याहि केशव माकुर कैतव बादम जाओ जाओ जहां से आए हो वहीं जाओ हमसे कई बात करने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं नहीं है नहीं है है रोषस्तत सुख पा रहा ये जो क्रोध है, ये क्रोध श्याम सुंदर को सुख देने के लिए क्योंकि श्याम सुंदर भीतर ही भीतर अपराध भावना से युक्त है अब यदि कोई डांटे नहीं तो श्याम सुंदर की वो अपराध भावना समाप्त नहीं होगी इसलिए श्याम सुंदर की अपराध भावना को कहीं शमित करने के लिए मैंने उनके साथ में क्रोध किया से उत्पन्न होने वाला ही मान था इत्या आलोच है ब्रिजभुवो अनुराग चर्या ब्रजभूमि की अनुराग की प्रवृत्ति है यह अनुराग का स्वभाव है उस स्वभाव को तू देख देख हम, काम मेवो और उस समय मैंने शाम के सामने अपने काम को ही प्रकट किया प्रेम को प्रकट नहीं किया ये कभी भी जो मान की स्थिति में भी नहीं कहेंगे प्यारे मैं तेरी सेवा करना चाह रही थी और तूने मेरी सेवा नहीं ली ये नहीं कहेंगी कहेंगे प्यारे लो हम तो यहां बैठे रहे तुम जाने कहां कहां भटक रहे हो तो दिखाएंगे ये कि जैसे मैं अपने काम के लिए रो रही हूं अपने काम के लिए शिकायत कर रही हूं जबकि काम के लिए शिकायत नहीं है प्रेम के लिए श्री श्याम सुंदर को सेवा करने के लिए अधिक सुख देने के लिए व्याकुलता है निज सुख भोगने की व्याकुलता नहीं है श्याम सुंदर को सुख देने की व्याकुलता वहां विराजमान है तो अद्योतमुहा हम निज काम में श्री श्यामचंदर के सामने मैंने अपने काम को ही प्रकट किया कि, हाय अपराम थी कि अरे शठ मुझे त्याग करके तू कहां दूसरे की कुंज में चला गया ऐसे वचन कहते हुए सच आप रतचिन्ह जोशा स्वमूर्तिया श्री श्यामचंद्र की भी उदारता देखो कि आप मिलन के चिन्ह धारण करके आए थे अन्य नायिका के साथ में मिलन के उन चिन्हों को धारण किए हुए ही अपनी मूर्ति से काम तुम उकारो श्री श्याम सुंदर दिखाए रहे हैं कि हां मैं कामी था उस समय प्रेमी नहीं दिखाया प्रेमी रूप नहीं दिखाया बल्कि काम अपने काम रूप को ही दिखाया देखो क्या गजब यहां पर देखिए कितना जैसे खिड़की से पर्दा खोल दिया जाए और एकदम प्रकाश आ जाए ऐसे प्रेम के रास्ते को प्रकाश को बिल्कुल प्रकाशित कर दिया श्री किशोरी जी भी दिखा रही हैं कि मेरे हृदय में काम है और श्याम सुंदर भी उस समय दिखा रहे हैं कि मेरे हृदय में काम था दोनों ही अपने प्रेम को छपा दे श्याम कहीं अन्य नायका के साथ में मिलकर के प्रिया जी की कुंज में आए राधा रानी के कुंज में आए अब किशोरी जी भी ये दिखा रही हैं कि हम तो यहां तड़फते रहे तुम्हारे लिए तुम कहां कहाँ भटकते रहे और हमने कितना कष्ट पाया जैसे मैं तुझसे मिलन प्राप्त करना चाह रही थी अपना सुख चाह रही थी वो सुख मुझे नहीं मिला इसलिए नाराज हूं किशोरी जी की तो यही स्थिति हो गई श्याम भी अपने प्रेम को नहीं दिखा रहे हैं बेबी अपने मिलन चिन्हों को योग्यो तो प्रकट करके अपने कामी रूप को ही दिखा रहे हैं प्रेमी रूप को नहीं दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रिय आप क्षमा करोगी क्षमा करोगी ऐसे अटक गया ये कह करके अपने कामी रूप को दिखा रहे हैं कि मैं अपने सुख के लिए रुक रु गया परंतु अब आप मुझे क्षमा करो ऐसे वचन कहते हुए विराजमान हो रहे हैं तो अर्थ मंत्री चकारो मंत माने अपने अपराध को श्री श्यामचंदर स्वीकार करते हुए विराजमान हो जाते हैं अपराध को स्वीकार करना है माने मिलन के चिन्ह धारण करके वे विराजमान हैं। अब ये जो कुछ भी वर्णन किया उसका एक निष्कर्ष बड़ा सुंदर श्लोक पहले भी पहले दिन भी इस श्लोक को उद्धित कर थे कि प्रेमद्वयो रसिकयो खलु दीप एव में भाषय निश्चल भाति द्वारा निर्वात शीघ्र इस पूरे पूरे विवेचन का निष्कर्ष ये श्लोक है कि रसकों के, के हृदय में विराजमान जो प्रेम वह एक दीपक है और जैसे तो प्रेमा दस केव प्रेम है एक दीपक जो कि हृदय भाषय रूपी घर के भीतर है तब तो वहां सुशोभित होगा और निश्चल एव भाती वहां पर निश्चल भी रहेगा अर्थात घर के भीतर जो दीपक जल रहा है वो बुझेगा भी नहीं और वहां अधिक सुशोभित होगा परंतु द्वारात्म बदंतु बहिष्कृत तो उसी दीपक को मुख के द्वारा मुखी है मानो दरवाजा उस दरवाजे के बाहर चौराहे पर रख दिया जाए को तो सब लोग ये कहेंगे ये क्षेत्रपाल का दिया, दिया है बलदान का दीपक है रखने वाला भी दीपक रख करके मुंह फेर करके चला आएगा और जो निकलने वाले हैं आसपास के वे लोग भी बच बच करके जाएंगे वही क्षेत्रपाल का दीपक है उसको मत जा बच्चों को खींच करके इधर आ जाए जा। उधर मत देख उधर मत देख चल आगे चल तो जो दीपक इतना आदरणीय था जो घर में था तब तक कितना आदरणीय, और वही वही दीपक दीपक यदि द्वारा बाहर निकाल दिया जाए, तो कहीं निंदनीय बन जाता है, कहीं करने योग्य बन जाता है इसी प्रकार यदि प्रेमी अपने प्रेम को हृदय में छिपा के रखता है तब तो वह दीपक परम परम हृद्वेश भाषे हृदय को भी प्रकाशित करता है और निश्चल, निश्चल होकर के विराजमान होगा यदि उसको बाहर कर दिया जाए तो वही द्वारा बदलतस्तु बहिष्कृत निर्वाती वो या तो बुझ जाएगा या लघुतामो पैती वह तुच्छ हो जाएगा इसलिए प्रेमी कभी भी अपने प्रेम को प्रकट नहीं करता है श्याम सुंदर जिस समय आए माननीय स्वरूप धारण करके मैं विराजमान हूं परंतु मैंने अपने प्रेम को प्रकट नहीं किया कि प्यारे मैं तुझे सुख देना चाहती थी ये नहीं कहा श्याम सुंदर भी अपने कामी रूप को प्रकट कर रहे हैं और कामी रूप को प्रकट करने के कारण मिलन के जो चिन्ह उन्होंने धारण कर रखे मरगजी माल जो लटपट पाग मुसी हुई दुपट्टा मुसी हुई आपकी धोती टूटे हुए आभूषण अलग तक का चिन्ह मस्तक के ऊपर विराजमान है पी के चिन्ह कहीं नैनों के ऊपर विराजमान है कज्जल के चिन्ह ओठों पर विराजमान है दंतक्षत नखक्षत इन सारे चिन्हों से युक्त होकर के बिथुरी हुई अलकावली इन सारे चिन्हों से युक्त होकर के यो कि क्यों आगे अर्थात मैं कामी हूं इस बात को उन्होंने सिद्ध कर दिया स्वीकार कर लिया तो अंताक्षी बातायनाथ अधरगंड ललाट बक्ष चारु प्रदीप्य तदिज्ञ जनम स्वभाषो विज्ञापे अपक्षणता प्रेमी अपने प्रेम को छिपा के रखता है प्रेम कहीं छिपता है क्या एक बड़ी सुंदर कर रहे हैं कि जैसे घर के भीतर भी दीपक रखा हुआ है घर के भीतर रखा हुआ दीपक भी कहीं, न कहीं खिड़की के माध्यम से गवाक्ष के माध्यम से वेंटिलेशन के माध्यम से जैसे उसका प्रकाश बाहर प्रकट हो जाता है ऐसे प्रेमी के हृदय में जो प्रेम रूपी दीपक रखा हुआ है वह कभी उसकी आँखों की चमक के माध्यम से कभी उसकी मन मुस्कान के माध्यम से कभी उसके कंप के माध्यम से कभी उसके वचन के माध्यम से कभी मुख की प्रसन्नता के माध्यम से वह कुछ प्रकट हो तो कुछ प्रकट हो जाए तब तो वो शोभा को प्राप्त हो जैसे घर में रखा हुआ दीपक केवल कोई एयरटाइट हाउस में थोड़ी रखा हुआ है वो भी उसका प्रकाश भी कुछ तो बाहर से दिखा जाएगा तो पता लग जाएगा हाँ घर में दीपक जल रहा है तो जैसे बाहर कहीं प्रकट हो जाता है इसी प्रकार जब प्रेम हृदय में विराजमान है तो उसकी मधुरमा कहीं न कहीं बाहर तो प्रकट हो ही जाएगी परंतु तो बाहर प्रकट होने पर वह जैसे भवन की शोभा को बाहर निकलने वाला प्रकाश भवन की शोहा को बढ़ाने वाला होता है इसी प्रकार मुक्की जो उत्फुल्लता है कटाक्ष रोमांच ये प्रेम की उस प्रेमी की प्रसन्नता को आगे प्रकट करने वाले हो जाते हैं तो अंतस्थित प्रेम जो भीतर विराजमान है उसकी रुचित छटा उसकी जो रुचि है वह अक्षीय वातायन से प्रकट हो जाती है और अधर गंड ललाट वक्ष कभी ओठों की पसंदता के द्वारा मुस्कान के द्वारा कभी गंड माने कपोल उनकी चमक ग्लो के द्वारा कभी ललाट की जो अपूर्व चमक है उसके द्वारा कभी वक्षस्थल की जो श्वास प्रश्वास उनकी कहीं उत्थान पतन उनके द्वारा हृदय का जो उल्लास है वो उल्लास कहीं प्रकट हो ही जाता है चारु प्रदीप्य और वो शोभा को बढ़ाने वाला हुआ है। उसको तदिज्ञ जन स्वभाष विज्ञापे जो अभिज्ञ जन है वो उससे पहचान जाते हैं और विलक्षणता उपेता और वह अपनी कांति से विलक्षणता को प्राप्त करता है कांते किंतु बल्लभता जुशो सियात निष्कामूहर नहियात शांति परंतु श्री श्याम सुंदर बहु बल्लभता से युक्त है अनेक अनेक नायकाओं से श्री श्याम सुंदर प्रीति करने वाले हैं तो बहुबल्लभता जुषा तांते न कि निष्क्रामी तो श्री श्याम सुंदर उस प्रेम को बहुबल्लभ युक्त हैं इसलिए प्रेम को कभी कभी प्रकट करते हैं पर प्रकट करने पर भी श्याम सुंदर का प्रेम शांत नहीं होता देखिए, दोनों में अंतर है विचार कीजिएगा श्याम सुंदर अन्य नायिका से मिलकर के किशोरी जी की कुंज में आए हैं श्री किशोरी जी तो कभी ये प्रकट करेंगे कि कि श्रृंगार सजाया दिखाएंगे ये कि जैसे मैं व्याकुल हो रही थी और विरामे वैसे ही वचन कहेंगी सिंह परंतु श्याम सुंदर जब आएंगे तो श्याम सुंदर अपनी सफाई देते हुए जरूर कहेंगे हे प्रिय तुम ही मेरी प्राण धन हो तुम्हारे बिना आ, मेरा कहीं अन्य गति है ही नहीं मैं तुमसे ही प्रीति करता हूं मान त्याग करो तुम्हारी अतिरिक्त मेरी प्रीति कहा होगी तो श्याम सुंदर तो अपनी प्रीति को प्रकट करेंगे जबकि वो प्रीति नहीं है वो काम है और प्रिया जी जो अपना काम प्रकट कर रही हैं वो काम नहीं है वो प्रीति है जय जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ये ये रास्ते हो कि प्रेमी अपनी सफाई देते समय सुंदर प्रकट करेंगे कि नहीं नहीं मेरी तो तुमसे ही प्रीति है किसी दूसरी की तरफ मैंने देखा भी नहीं और बहाना बनाएंगे कि ये तो सखाओ के साथ में मैं खेला था वो जो होली के जो गुलाल है वो कहीं लगी रह गई है कल जो रंग हैं वो लग, रंग लगे रह गए ये कोई अलता का चिन्ह थोड़ी है ये कोई काजल का चिन्ह थोड़ी है ये तो चोबा का चिन्ह है ये तो गुलाल के चिन्ह है हो में सखाओं के साथ में गोरज जो उड़ी वो गोरज मेरी अलकों के ऊपर है कुश्ती लड़कर के सीधा आया हूं इसलिए केश बिखर रहे हैं ये अलकावली और ये वस्त्र अस्त हो रहे हैं हजार बहाने बनाएंगे महाश हजार हजार बहाने बनाएंगे और मेरी प्रीति तो बस तुम्हारे प्रीति है तुम्हारे अतिरिक्त कहीं के देख ही नहीं सकता हूँ ये खूब सफाई देंगे तो श्याम सुंदर अपनी प्रीति को प्रकट करेंगे परंतु तो मैं समझूंगी कि ये प्रीति प्रकट नहीं कर काम प्रकट कर रही है तो श्याम सुंदर की प्रीति को मैं काम समझूंगी और श्याम सुंदर में प्रकट कर रही हूँ अपना काम श्याम सुंदर समझ जाएंगे कि ये अपनी प्रीति को प्रकट कर रही है कुछ प्रकट किया जाए और कुछ प्रकट हो जाए ये प्रेम के राज्य की महिमा ही कुछ ऐसी अद्भुत है कि यहाँ पर है कुछ प्रकट किया जाए कुछ प्रकट किया जा रहा है कुछ समझा जा रहा है कुछ ये सर्वत्र सर्वत्र ऐसी ये विशेषता विराजमान है तो का, क्योंकि कांत बहुबल्लभता युक्त होकर के विराजमान तो तो हो है इसलिए वे अपने प्रेम को मुख से खूब बखान करेंगे कि मेरा तो बस तुमसे ही प्रीति है और कहीं प्रीति है ही नहीं सबूर नहीं आती शांति परंतु वो प्रेम प्रकट होने पर भी शांति को प्राप्त नहीं करेगा मिथ्य भाषण तो मई प्रथा क्योंकि श्याम सुंदर के विषय में एक प्रसिद्धि है कि ये तो महा झूठा है आ, कभी सत्य बोली क्या इन्होंने तो महा झूठा ही झूठा तो श्री श्यामचंदर की प्रसिद्धि है मिथ्याभाषी के रूप में जय जय जय बोलो नावन बिहारी की श्री जी का आज एं? कितने देर नहीं नहीं नहीं जो प्रभु की सेवा में बिलंब नहीं अच्छा ठीक है ठीक है तो मुझे संकेत कर देना मानिक बस समय भी हो गया मनु पौन, तो मिथे के भाषण पटुत्व श्री श्याम सुंदर की प्रसिद्धि है इसलिए श्री श्याम सुंदर भले कितना भी कहते रहे कितना भी कहते हुए भी यवन के विधाय तम श्री यवन का की तरह से श्री श्याम सुंदर वहां पर विराजमान हो रहे हैं वो प्रेम अपने आप सामने प्रकट हो ही जाता है अर्थात श्याम सुंदर प्रकट कर रहे हैं अपना प्रेम परंतु ऊपर से प्रकट हो रहा है मैं समझती हूँ ये झूठा है सर्वदा मिथ्या भाषण कर रहे हैं और अपनी कमी को छिपाने के लिए मिथ्या भाषण करते हुए कह रहे हैं प्रेम परंतु ये प्रेम नहीं है ये कामी है और कामी कहकर कि मैं उनके ऊपर क्रोध करती हूँ भीतर समझती हूँ कि ये प्रेमी होकर के विराजमान है से दिखाती हूं ये कामी शाम सुंदर आप खूब प्रीति को प्रकट करें हे प्रिय आप में अनुपम मेरा अनुराग है स्वप्ने पर वस्तु अपराम कि हृदयपीष्ट स्वप्न में भी कोई दूसरी वस्तु को देखूंगा क्या अपिष्टे माने चाहूंगा इतम हरिर्भर मानवती सदान्या ऐसे श्री श्याम सुंदर मानवती मुझसे निरंतर निरंतर ऐसे वचन कहते हैं परंतु तो, माम खंडया खंडतांत तो, रथ चंद्र बुदेव भक्ति समय मैं खंडता नायिका के स्वरूप में विराजमान हूं और श्री मिलन के चिंद को धारण करके ही मुझसे ऐसे कहते रहते हैं पंत उनका जो प्रेम प्रेम है उस प्रेम को मैं कभी भी भीतर समझती हूं कि ये सही कह रहे हैं पंत ऊपर से इस बात की ओट लेकर के बहाना लेकर के कि ये तो झूठा है मिथ्या भाषी है यह कहकर के मैं उसे काम के रूप में ही बाहर प्रकट करती हूं यद नेत्र सुषमा असम माधुरी सौंदर्य वर्णन बलाद विज हीष एव प्राणास्तमे व ही ममेत वदन विनि न प्रेम तत्सदप किंतु ही काम में वो श्याम सुंदर जो ये कह रहे हैं अपने मुख नेत्र इनकी सुषमा के द्वारा असम माधुरी जो से जो अपूर्व माधुरी है उस माधुरी को प्रकट करते हुए सौंदर्य का वर्णन करते हुए श्री श्याम ने जो विजही वो जो जब ये कहा कि प्राणास्तमे वही ममो हे प्रिय तुम ही मेरी प्राण रूपा होकर के विराजमान हो ऐसे जब कहा तो न प्रेम मैं जानती हूं कि वह प्रेम नहीं है तस् सपद किंतु ही काम बेबो वह कामी प्रसंग जो चल रहा है वो प्रसंग ये है उसको फिर से स्मरण करा दे कि किशोर ने एक सिद्धांत दिया कि प्रेमी प्रेम को कभी भी मुंह से प्रकट नहीं करता है प्रेम है एक दीपक जो कि घर के भीतर शोभा को प्राप्त होता है उसको यदि द्वार के बाहर प्रकट कर दिया जाए या अर्थात मुख से वर्णन कर दिया जाए कि मैं बड़ा प्रेमी हूं तो प्रेम समाप्त हो जाएगा यह एक मूल सिद्धांत था अब इस सिद्धांत पर विवेचन चल रहा है कि श्री किशोरी जू अपने हृदय में प्रेम है श्याम सुंदर की सुखी इच्छा है परंतु किशोरी जू अपने काम को प्रकट करती हैं कि तू नहीं आया मैं तेरे लिए तरसती रही मेरे हृदय में विरह की अग्नि है इसको तू शांत कर है ना तो किशोरी जी भी अपने काम को प्रकट कर रही हैं, इसके विपरीत मान की अवस्था में जब प्रिया मान धारण करके बैठी तब श्री श्याम सुंदर अपने काम को प्रकट नहीं कर रहे हैं श्याम सुंदर अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं अब दो विरोधी स्थिति हो गई किशोरी तो प्रकट करेंगी अपने काम को प्रेम होने पर भी काम को प्रकट करेंगी जबकि श्याम सुंदर जब आएंगे तो वे अपनी सफाई देते देते हुए वे प्रकट करेंगे ना नाना तुम ही मेरी प्राण प्रिय होकर के विराजमान हो प्राणास्तव में ममो तुम मेरी प्राण प्रिय होकर के विराजमान हो कहीं मैं दूसरी जगह देख भी नहीं सकता हूं तो वे दिखाएंगे अपने अन्य निष्ठा परंतु मैं जानती हूं कि दोनों ही जगह प्रेम है श्याम सुंदर में भी प्रेम है और मेरे हृदय में भी प्रेम है मैंने अपने प्रेम को तो छपा लिया श्याम सुंदर इस बात को समझ रहे हैं कभी मेरे प्रेम को बड़ी की स्थिति में वो प्रकट होगा नहीं तो मेरा प्रेम बाहर प्रकट नहीं होता है गोपी गीत में भी 18 श्लोकों में प्रेम प्रकट नहीं हुआ उन्नीस में श्लोक में यत्ते में जो वास्तविक प्रेम था वो सामने प्रकट हुआ तो किशोर जी की स्थिति को तो श्याम समझ गए परंतु शाम सुंदर की जो स्थिति है वे जो खूब ढोल बजा करके कह रहे हैं कि तुम ही मेरी प्रियत माह हो मैं ही तुम्हारा प्रिय हूं और तुम्हारे अतिरिक्त कहीं प्रेम नहीं है श्री किशोरी जू इस बात को टालेंगी कैसे कि अरे ये तो महा झूठा है ये शठ है तो श्याम सुंदर की शठता का विचार करके श्री प्रिया श्याम सुंदर के प्रेम का जो विवेचन उस प्रेम के विवेचन को भी ये समझ रही हैं ये तो शठ की एक उक्ति मात्र है इसलिए श्याम के मुख से प्रेम प्रकट होने पर भी प्रेम घटता नहीं है नहीं तो प्रेम घट जाना चाहिए समस्या जो थी वो ये थी कि श्याम ने जब प्रिया से ये कहा नुकुंज मंदिर से लौटने के बाद में कि हे प्रिय तुम ही मैं तुमसे ही प्रीति करता हूं कहीं दूसरे के प्रीति नहीं है तो यह कहने से प्रेम घट जाना चाहिए था मुख से दीपक यदि बाहर रख दिया गया तो वो दीपक क्षेत्रपाल का हो जाना चाहिए था श्याम ने जब ये कहा कि मैं तुमसे प्रीति करता हूं तो उनका प्रेम समाप्त हो जाना चाहिए था न्यून हो जाना चाहिए था परंतु तो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ ये एक समस्या थी उसका उत्तर है इसलिए न्यून नहीं हुआ कि श्याम की प्रसिद्धि है कि यह महाशय जी तो महा झूठा है झूठ झूठ जूट बोलने वाले इसलिए ये काम ही प्रस्तुत कर रहे हैं प्रेम नहीं कर रहे हैं इनने जो कुछ भी वचन कहे केवल अनुभवों की समानता के कारण ये अपने हृदय के काम को ही प्रकट कर प्रकट कर रहे हैं संतप्यते यद पुनर् विराग्न पुंज उत्कंठयाचुकता स्वगभीर माधि प्रेम विन दयतापि गिरा यथव ये सुजात शरणाम बुरहे तिप्ये यहाँ पर वही बात अभी जो कहे वही बात से किशोर जी ने कह दी कि कभी ऐसी स्थिति होती है संपत्ति यदि पुनर्विराग्नि जब मैं विरह की अग्निपुंज में तपने लग जाती हूँ उत्कंठा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस समय उत्कंठा के द्वारा विरह की अग्नि पुंज में जब स्वयं स्वगंभीर मब्धि अपनी गंभीरता के समुद्र उसको चुलकीकृत करके पान कर जाती तो उत्कंठा हो गई महर्षि अगस्त और उस उत्कंठा ने अगस्त ऋषि ने जैसे सारे समुद्र को एक चुल्लू में करके पान कर लिया इसी प्रकार श्री प्रियाजी का प्रेम गांधी वह है एक समुद्र कृष्ण से मिलन की उत्कंठा वो हो गई अगस्त ऋषि और उस अगस्त ऋषि ने अग्नि से युक्त उस पूरे गांधी रूपी समुद्र को चुल की करके पान कर लिया ये रूपक हो गया इसको कहते हैं परम्परित रूपक यदि उत्कंठा अगस्त्य ऋषि है तो प्रिया का प्रेम समुद्र प्रेम हो गया समुद्र प्रेम समुद्र में होती है अग्नि इसी प्रकार विरह अग्नि वह हो गई बडवानल इस प्रेम रूपी समुद्र में तो वडवानल से युक्त प्रेम रूपी जो समुद्र उस समुद्र को श्री किशोर कह रही हैं कि मेरा उत्कंठा रूपी अगस्त ऋषि उस पूरे समुद्र का पान करके विराजमान हो गया और उस समय प्रेम व्यन दैतापी गिरा उस समय कभी वाणी के द्वारा वो प्रकट नहीं करती हूं परंतु कभी वाणी के द्वारा वही प्रेम समुद्र कभी बाहर प्रकट हो जाता है और वो वचन होते हैं यते चरणाम बुरहतु इन वचनों में तो वो वचन पूरे हो जाते हैं इसलिए तस्वीन महास्य पारे प्राण वाय संचरे तुम शशा जिस समय इतना ज्यादा होता है कि भी लेने की जगह नहीं मिलती है उस वो जो हुआ प्रेम था। अभी तक तो सर्वदा काम को प्रकट कर रही थी परंतु तो आवेश में आकर के वो भीतर छिपा हुआ जो प्रेम था वह प्रेम भी बाहर प्रकट हो जाता है जैसे यथे आचरणाम इसमें भीतर छिपा हुआ जो प्रेम था वह प्रेम प्रकट हो गया तो अरी सखी तूने ये जो मेरे ऊपर श्याम सुंदर के ऊपर आरोप लगाया कि हे राधिके तुमने गलत जगह प्रीति की श्याम सुंदर से प्रीति नहीं करनी चाहिए थी श्याम सुंदर को प्रेम की विवेचकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि उनके लिए एक इंस्टेंस दी एक दृष्टान्त दिया एक घटना बताई क्योंकि श्यामसुंदर ने तुमको संकेत कुंज में आने का निमंत्रण दिया और तुम तो संकेत कुंज को सजा करके बैठी श्याम सुंदर तुम्हारे पास में नहीं आई और तुम व्याकुल होती रही हाँ ये बात मेरे हृदय में कांटे जैसी चुभ रही है श्री किशोर बोले ना इस कांटे को निकाल करके फेंक दे श्याम सुंदर बिल्कुल प्रेमी थे उस समय भी नहीं नहीं प्रेमी नहीं थे वे प्रेमी होते तो तुम नाराज क्यों हुई? बोले नाराज हुई इसलिए कि प्रेमी अपने प्रेम को कभी मुख से प्रकट नहीं करता है इसलिए मैंने नाराजगी के द्वारा अपने प्रेम को छिपाया तत्वत मेरे हृदय में श्याम सुंदर की सेवा करने की भावना थी और श्याम सुंदर की इस प्रेमवश्यता के गुण को देख करके मनी मन में निहाल हो रही थी रही थी, अपने आप को प्यारे के ऊपर न्यौछावर कर रही थी कि मेरे प्यारे कितने प्रेम के उदार हैं कि उन्होंने किसी के तनिक से प्रेम को देखा तो उस प्रेम को देख करके वे उस प्रेम को भी स्वीकार करते हैं ये नहीं कि कोई सुंदरतम वस्तु समर्पित करेगा उसको ही मैं स्वीकार करूंगा और मैं कम मीठी वस्तु को स्वीकार नहीं करूंगा मैं तो केवल भाई वही जो पथमेड़ वाला जो घी है उसको ही खाऊंगा और यदि कोई सामान्य तेल में यदि कोई मिठाई करेगा तो वो हम नहीं खाएंगे वो ये उनका आग्रह नहीं है उनका आग्रह तो यह है कि यदि कोई प्रीति से कोई भी वस्तु दे रहा है उसको भी मैं आदर पूर्वक स्वीकार करते हुए विराजमान होऊंगा यह उनका स्वभाव था परंतु प्रेमी अपने मुख से प्रकट करता नहीं है इसलिए मैंने मान धारण कर करके उनसे टेढ़े वचन कहे एक बहाना बनाया और वो बहाना यह कि यदि प्राथमिकता का विचार करते हुए श्याम सुंदर प्रीति को क्रमशः स्वीकार करते कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये गोपी सेकंड प्रायोरिटी ये थर्ड प्रायोरिटी इस तरह से स्वीकार करते तब तो विवाद दिवा, विवाद नहीं होता परंतु तो श्याम सुंदर ने जो कैडर है उसको बदल दिया जो प्रमोशन का जो कैडर कैडर है उसको स्वीकार नहीं किया जो श्रेष्ठ है उसका तो त्याग कर दिया और जो सुंदर मात्र है उसको उन्होंने ले लिया बेस्ट का त्याग करके केवल गुट को ग्रहण करते हुए रहें बैटल को ग्रहण करते हुए रहें तो ये कहीं श्याम सुंदर ने गलती की ये जो प्रेम का क्रम है इस प्रेम को बहाना बना करके, ये जो सीनेरटी का जो क्रम है उस तो सीनेरटी के क्रम को केवल बहाना बना करके, मैंने श्याम सुंदर से टेढ़े वचन कहे तत्वतः तो श्याम सुंदर की प्रीति मुझ में है ये मैं जानती हूँ मेरी प्रीति श्याम सुंदर में है ये मैं जानती हूँ और सुंदर जब मेरे पास में आए अब दूसरी बात उन्होंने अपने प्रेम का खूब बखान किया तो उनका प्रेम कम हो जाना चाहिए था उनका प्रेम कम क्यों नहीं हुआ इसका उत्तर यह है कि श्याम की प्रसिद्धि है बहुनायक रूप में और बहुनायक तो अपने प्रेम का बखान करेगा ही इसलिए ये तो महा झूठा है झूठ बोलने वाले हैं इसलिए ये जो प्रेम की बात कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तुमसे प्रेम करता हूं, ये केवल दिखावा है झूठ है इस बात के ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए इसलिए शाम सुंदर के प्रेम का वर्णन करने पर भी उनका प्रेम कभी कम नहीं होता है जबकि प्रेम का मुख से वर्णन करने पर प्रेम की गरिमा समाप्त हो जानी चाहिए थी परंतु तो वो हुई इसलिए नहीं क्योंकि श्याम सुंदर बहु हैं और अपने मुख से प्रेम का वर्णन कर रहे हैं तो उनका जो प्रेम वह काम का ही प्रतिपादन करने वाला होगा वह वा प्रेम का प्रतिपादन करने वाला नहीं होगा तो पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया अब दूसरा प्रश्न रहा उस दूसरे प्रश्न का उत्तर आगे प्रदान करेंगे कि रास में उन्होंने तुमको क्यों छोड़ा यह जो दूसरी इंस्टेंस थी दूसरी जो घटना थी अब उसका विवेचन उसका विश्लेषण श्री किशोर जी करेंगे श्री किशोर जी ने बड़े मार्मिक ढंग से आज के कथा प्रसंग का जो निष्कर्ष वो बड़े मार्मिक ढंग से उन्होंने प्रेम के तत्व का निरूपण किया फिर प्रेम का तत्व का निरूपण करके प्रेम की जैसे विस्तार होता है उस विस्तार का यहां निरूपण किया और प्रेम रूपी संपुट को जैसे खोल दिया और खोल करके उस प्रेम को प्रेम तत्व को सामने प्रकट किया कितनी गंभीर वस्तु जो प्रकट नहीं करती, तो इस प्रेम को कौन जान सकता और उसी की दुर्दशा हम सब सब जगह जगह देखते हैं जो सब श्री प्रेम को तो बिल्कुल ऐसा खिलौना बना दिया अमीरा के भी शाम राधा के भी शाम बस हो गया हो गया सत्यानाथ <laughs> कहा राधिका कहा कोई और परंतु वो सब मने इस रहस्य को यदि कोई नहीं जाने तो हर जगह सब जगह बस राधा कृष्ण कहीं आगे कभी रीज हैं तो कविता तो राधा कृष्ण सुमिरन को बहनो है बस वो बहाना बना करके जो राधा कृष्ण के प्रेम की जो दुर्दशा लौकिक कवियों ने जो कर दी यदि इस रहस्य को यदि नहीं जाने तो कोई भी श्री राधिका प्रेम की उस गर्म को नहीं जान सकता है श्री किशोर जी की बड़ी भारी कृपा उनके श्री चरणार्द में कूट कुटबंधन इस विषय का आगे जो पल्लवन है श्री आचार्य चरण श्री पुण्डरी जी उनके वचनामृत को हम श्रवण करेंगे और आगे का जो भी कार्यक्रम है मुझे जानकारी नहीं है कैसे क्या कार्यक्रम है उसके विषय में वे घोषणा राधारमणलाल की राधा जी महाराज की